भगवान राधा गोविंद देव जी के आशीर्वाद लेने के लिए आंखें बंद कर लीजिए अध्यात्म की यही परिकाष्ठा है कि आप मन से भी कहीं पहुंच सकते हैं उसकी भौतिक जगत में मन से कहीं पहुंचेंगे परंतु वहां पहुंचते नहीं हैं परंतु यहां तो बस विचार करिए कि राधा गोविंद देव जी के सामने खड़े हैं पट खुले हैं चरणों से प्रारंभ करिए दर्शन करना और गोविंद देव जी के आस्ते आस्ते आस्ते ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुखार पर पहुँच जाइए उनके वि मुखारविंद के दर्शन करिए इसी तरीके से राधा रानी के चरणों से प्रारंभ होकर आस्ते आस्ते उनके मुखारविंद पर दर्शन करिए जुगल जोड़ी के दर्शन करिए विशाखा ललिता जी के दर्शन करिए शिशि चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है उसके दर्शन करिए पुरुष वर्ग साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और माताएँ अर्थ प्रणाम घुटनों पर झुक कर प्रणाम करें और शिश्री राधा गोविंद देव शिशि गौरण ताई शिला प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम ये सात दिवसीय सत्र जो है इसके छठे दिन जो सत्संग करने आए हैं इससे पूर्ण लाभ उठा सकें जो कि शिशिरा है श्री श्री राधा कृष्ण शिशि गौरणताई की अनन्या शुद्ध प्रेम भक्ति आ जाइये वापिस धन्यवाद तो प्रारंभ करते हैं पीछे जो चर्चा कर चुके हैं छठा दिन हो चुका आज है पांच दिन का कितनों को याद है भगवान जानते हैं हैं जी चलिए पांच मिनट के अंदर जो चर्चा करी है उसको बढ़ने से पहले उसकी समीक्षा कर लें तो हमने पहले दिन बताया था आपको कि हम इकट्ठे हुए हैं जीवन के ज्ञान के बारे में जिसको कि आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं और हमने आपके सामने ये रखा था कि हम कोई अलग नहीं हैं हम भी आप में से एक हैं ये बताते हुए क्योंकि बच बचपन से कोई पंडिताई नहीं करी है जनरल मैनेजर रह चुके हैं फाइव स्टार होटल के तो मेरे ख्याल से जो पदवी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जहाँ अपना जीवन बताना चाहते हैं वो हमारे हमें फ्री मिला करता था क्या मिलता था प्रभु जी फ्री हाँ तो आप में से एक हैं इससे ये होता है कि हाँ गीता जब ये समझ सकते हैं तो हम भी समझ सकते हैं तो हमने फिर आपको बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान आज इतनी ज्ञान की वृद्धि के बाद भी लोग दुखी हैं टेंशन में हैं समाज के अंदर जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं वो आज सारी की सारी मौजूद हैं जो नहीं होनी चाहिए वो सब कुछ मौजूद हैं जिसके कारण कि आज आप मेरे ख्याल से अखबार जब देखते होंगे टीवी देखते होंगे तो उससे तो अंदाज़ा लगाते ही होंगे परंतु हमारी कबूतर वाली हालत है देख के भी आँख मूँद लेते हैं बिल्ली आई है फिर भी आँख के आंख बंद करने से बिल्ली भाग जाएगी नहीं भागेगी नहीं भागेगी जिस तरीके से हम चल रहे हैं हमारी हालत और बुरी होने वाली है पढ़ी रहे होंगे पेपर में प्रभु जी पंद्रह लाख रुपए में व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार है ह्यूमन बॉम्ब जैसे बताते हैं आप वो बनने को वो तैयार है पंद्रह लाख में वो अपने आप पर बॉम्ब लगा के अपने आप को मारने को तैयार है मोदी जी कह रहे हैं पांच लाख इतना कम मत करो डर लगने लगता है इतना कम मत करो डर डर लगने लगता है तो प्रभु जी क्या प्रोग्रेस हुई है बताइए आप मुझे किधर की प्रोग्रेस है कोई प्रोग्रेस नहीं है। रिग्रेशन है उल्टा गए हैं परंतु फिर भी सोचते नहीं है कभी सोचा है बुजुर्गों से पूछता हूं ये प्रश्न कि आपने किस किस प्रकार का समाज अपने बच्चों के लिए छोड़ा है हाँ गलती आपकी है माननी पड़ेगी मानिए ध्यान रखिएगा मानना पड़ेगा इस बात को किस प्रकार का समाज छोड़ा है आपने अपने बच्चों के लिए हम किस प्रकार का समाज छोड़ के जा रहे हैं आगे बच्चों के लिए हम वर्तमान जिम्मेदार है भविष्य का और आज का भविष्य पिछला जो आप कहते हो भूत है वह भूत उस टाइम भूत नहीं था वर्तमान था जैसे कि आज कल का क्या है भूत है परंतु आज का वर्तमान है और वर्तमान कल क्या है भविष्य है तो वर्तमान ही भविष्य का दाता है जो कि कल चल के भूत बनता है तो आज हमें कोशिश करनी पड़ेगी इसमें दोनों को करनी पड़ेगी जो बुजुर्गों ने गलती करी है उसको मानना पड़ेगा और जो अभी बच्चे और जवान हैं युवा है उनको इस चीज को बदलने की कोशिश करनी होगी और वह आध्यात्मिक ज्ञान लिए बगैर नहीं बदली जा सकती कोई तरीका नहीं है यह हमने आपके सामने रखा था और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपा करकर इसके बारे में विचार करिए कि प्रभु जी आपसे बात करने के बाद पूरी सिगरेट नहीं पी जाती आधी पीने के बाद आपकी याद आ जाती है तो बुझानी पड़ जाती है मैं तो गलत काम करते क्यों गलत काम करते क्यों हो तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं मेरा आपको एक विनती है और तो कुछ नहीं कर सकता मैं कि कृपा करकर इसको सीरियसली लीजिए आपके पास और कोई विकल्प नहीं है आप जिसको विकल्प समझ रहे हैं हकीकत में वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसीलिए इसे कारण बताया था हमने जब व्यक्ति प्रभु जी से बात हुई थी तो प्रभु ने, प्रभु जी ने कहा था अज्ञानता की हद क्या है अज्ञानता की हद है पागलपन अपनी पहचान को भूल जाना हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं आपके शरीर है नहीं बोलते हैं मेरा शरीर जब आप बोलते हो मेरा घर तो आप घर कैसे हुए मेरी गाड़ी तो आप गाड़ी कैसे हुए मेरी गाड़ी है तो मैं गाड़ी नहीं हूं इसी तरीके से ये मेरा शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूं ध्यान रखिएगा इसलिए पहली चीज ये जानना अति आवश्यक कि मैं कौन मैं शरीर नहीं आत्मा दूसरा मैंने आपसे चर्चा करी थी जो कल हमने चर्चा करी थी भगवान पर कि जो व्यक्ति मानता है इस सृष्टि का कोई रचायता नहीं है हकीकत में वो अंधविश्वासी है वो अंधविश्वासी है अगर कोई मैं किसी से कहूं कि तुम मेरा कोई पिता नहीं है तो आप क्या कहोगे ये आपका अंधविश्वास है आपने अपने पिता को देखा नहीं है यह बात अलग है परंतु पिता तो है है ना प्रभु जी और बताया था आपको किसका प्रॉब्लम क्या है भगवान को जानना जरूरी क्यों भगवान को जानना जरूरी इसलिए के उनको जाने भी बगैर यह पता ही लगेगा कि हम किसलिए जी रहे हैं यह सृष्टि की रचना क्यों हुई और कल इसी बात को लेकर हमने आपके सामने भगवान की कुछ परिभाषाएं आपके सामने रखी थी भगवान वो जो सारे कारणों के कारण है उदाहरण मैं पूछू मेरे पिता कौन उनके पिता कौन उनके पिता कौन उनके पिता कौन, उनके पिता कौन? ऐसे करते करते मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं जिसके पास को, जिसका कोई पिता ना हो वो भगवान है जब गीता के अंदर बताया थी पता, आपको भगवान कहते हैं मैं ही पिता हूं और मैं ही पिता महा दादा भी मैं ही हूं तो इसलिए ये जानना अति अनिवार्य है आज सारी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है प्रभु जी कि हम अपने सब अपने लक्ष्य अलग अलग लक्ष समझ रहे हैं ज्ञानपूर्वक सुनिएगा आज घर में चले जाइए किसी के पत्नी का लक्ष्य अलग पति का लक्ष्य अलग बच्चों का लक्ष्य अलग तो वहां क्या होगा झगड़ा होगा कि प्रेम होगा झगड़ा होगा सब अपने अपनी तरफ खेचेंगे ध्यानपूर्वक सुनिएगा एक छोटा सा तालाब है छोटा इसलिए बता रहा हूं उसमें आपको समझ में आप विजुलाइज़ कर सकोगे आप समझ सकोगे कि एक पत्थर अगर मारा जाए बीच में ठीक है प्रभु जी और पांच छे पत्थर और मारे जाएंगे उधर तो क्या होगा आपस में तरंगे क्या होंगी टकराएंगी और एक ऐसा लगेगा क्या भवंडर सा आ गया? परंतु अगर दस पत्थर भी एक ही जगह मारे जाएं जहां एक ही पत्थर गिरा है तो वहां क्या होगा प्रभु जी लहरें उठेंगी कितने प्यारी लहरें उठेंगी इसी तरीके से घर के अंदर जब तक वो सेंटर नहीं होगा तब तक प्रभु जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि भगवान ने जो ये सृष्टि की रचना करी है इसके अलग अलग लक्ष्य नहीं है लोगों के और आपके लिए जानकारी के लिए जो कल तक मैं सिद्ध कर दूंगा आपको इसको प्राप्त करने की भी अलग अलग तरीके नहीं है इसको प्राप्त करने की भी अलग अलग तरीके नहीं है तरीका भी एक है ये लोग कमाल के हैं बोल देते हैं कि अरे हमारा वेद धर्म तो ऐसा है जिसमें सब कुछ ठीक है सब चलता है नहीं जी मैं तो आज तक नहीं पढ़ा तो इसलिए हमने आपके सामने श्लोक भी रखा था या देवाव्रता देवान पितर या पितृवता भूतानी या भूतेजा मज्जजिनो जजिनो देवताओं की पूजा करोगे देवलोक जाओगे भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोग जाओगे पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोग जाओगे और मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे तो इसमें सिद्ध हो गया है कि सारे रास्ते हमें भगवान तक लेकर नहीं जाते और देवी देवताओं की चर्चा है और भगवान की चर्चा है अलग अलग चर्चा है ना जी तेतीस करोड़ देवी देवता है अभी देवी देवता कौन है ध्यान पर सुन लीजिएगा हम भी देवी देवता बन सकते हैं आपको बताया था दो लोग नहीं बन सकते सिर्फ कौन तीन एक्चुअली विष्णु तो भगवान है शिवजी को महादेव कहा गया है शिवजी को क्या कहा गया है महादेव तो शिवजी नहीं बन सकते पार्वती जी नहीं बन सकते बाकी सारे देवी देवता बन सकते हो गणपति बन सकते हो हनुमान जी को बता दिया मैंने कल देवता नहीं है हनुमान जी तो महाभागवत है भगवान राम के भक्त श्रेष्ठ भक्त है तो उनको देवता बोलने गलती मत करिएगा अब देवता कौन बनते फिर हम जैसे जीव जिनको जिनकी जो कि भगवान की भक्ति करते हैं जब मैं भगवान कह रहा हूं जब समझिए कृष्ण राम विष्णु कोई भी विष्णु अवतारों की पूजा करते हैं भक्ति करते हैं परंतु उनकी इच्छा में होता है भगवान कुछ पोजीशन पोजीशन भी दे देना इसको कहते हैं सकाम भक्ति क्या कुछ पोजीशन उसीजन भी दे दे तो ऐसे जीव ही आगे चल के देवताओं का जो पोस्ट है उसको होल्ड करते हैं ब्रह्मा जी भी पोस्ट है ब्रह्मा जी भी तीन प्रकार के लोग बनते हैं कर्म योगी ज्ञान योगी और भक्त योगी ये तीन प्रकार के जीव जो हैं जो इस योग में करते हैं तो क्या मतलब अगर आप 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के सारे नियमों का पालन करोगे तो आप ब्रह्मा जी की कुर्सी बैठने के योग्य हो जाओगे ये तो हो गया कर्म में या फिर भक्ति के द्वारा कि भक्ति भी कर रहे हैं परंतु तो इच्छा है भगवान थोड़ा बहुत कुछ पावर वावर दे देना तो भगवान थोड़ा सा क्या देते हैं फिर फिर देवता बना देते हैं तो चल मैनेज कर ये भौतिक जगत हो क्या कर मैनेज कर मैनेजर बन जाओ तो देव देवता क्या हैं मैनेजर हैं देवता मैनेजर है। तो ज्यादातर लोग कहते हैं प्रभु जी तो मैनेजर के थ्रू ही तो टॉप पे पहुंचा जाता है नहीं भगवान ने कह दिया थ्रू जाओगे तो अविधि पूर्वक है थ्रू जाओगे तो पूर्वक है अब आपकी जानकारी के लिए आपको मैं भगवत गीता कहती है कि जब भगवत देवी देवताओं के पास जाओ अपनी इच्छाओं को लेकर तो तुम अल्प मेधाशाम कम बुद्धि के हो हित ज्ञाना आपका ज्ञान हर लिया गया है परंतु भगवान वही कहते हैं चतुर्विधा भजन तेमाम चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं वो है कौन अर्थार्थी पैसे के लिए अर्थी मतलब वो मानसिक चिंता है वो आते हैं कुछ जानने आते हैं कि मैं कौन हूं और कुछ जानकर मेरी शरण में आते हैं ये चारों के चारों पुण्य आत्मा है अब बोले कमाल है देवताओं के पास जाओ ये मांगने के लिए तो अल्प बुद्धि वाले और अगर भगवान कृष्ण के पास जाओ तो क्या पुण्य आत्मा हाँ पुण्य आत्मा का प्रभु जी क्यों आपको उदाहरण दिया मैंने नहीं बताया आइसक्रीम वाला उदाहरण दिया है कि नहीं दिया अभी तक बताया है? नहीं बताया आपको नहीं बताया चलिए यही पूछ लेता हूं आपसे क्योंकि आपको तो याद रहेगी देखिए देवी देवताओं और भगवान के साथ ऐसा क्यों हुआ ध्यान रूप सुनिएगा एक बच्चे का गला खराब है बच्चे का गला खराब है उसके पास बीस रुपए है अब वो आइसक्रीम लेने जाता है अगर वो आइसक्रीम वाले के पास जाएगा और बीस रुपए देगा तो आइसक्रीम वाला उसको आइसक्रीम देगा या नहीं देगा बताइए देगा या नहीं देगा देगा अब वही नोट लेके वो जाता है अपने पिता के पास वो क्या करेंगे देंगे या नहीं देंगे क्या करेंगे पैसे ले लेंगे बोलेंगे बेटा क्योंकि तो यहां हां मैं ला रहा हूं ले लेंगे बोलेंगे अब तेरे अगला सही हो जाएगा दूंगा ये है कृष्ण के पास जाना और देवी देवताओं के पास जाना देवी देवता नहीं देखते वो देखते हैं इसने अपना जो प्रोसेस करना था मेरी पूजा का पूरा कर दिया ले ले तेरे लिए अच्छा है या बुरा है उससे मुझे नहीं मतलब कोई परंतु भगवान के पास जब जाते हो कृष्ण के पास जाते हो राम के पास जाते हो तो कहते हैं आ दे और रख लेते हैं बोलते है जब तुझ हो जाएगा जब तुझे मैं दूंगा क्योंकि वो ब्लेड जब बच्चा मांगता है छोटा होता है नहीं देते हो परंतु जब बड़ा हो जाता है तो पैसे देते हो कि दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड लेके आ तो लड़का सोचेगा यार कमाल है जब मैं छोटा था तो, तो पता लगा मेरे हाथ से खींच लेते थे और जब मेरे पास अब मैं बड़ा हो गया तो मुझे पैसे देते हैं जा दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड लेके आ तो इसीलिए प्रभु जी ध्यान रखना हमें हम से कोई यहाँ भगवान से अक्लमंद नहीं है कोई भी यहाँ हमें से भगवान से अक्लमंद नहीं है तो कृपा कर अपनी बुद्धि मत इस्तेमाल करा करिए देवी देवताओं के पास जाते हो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हो फिर जूते पाते हो फिर फिर भागते हो उन्हीं के पास जाते हो भगवान कृष्ण के पास जाइए राम के पास जाइए वो जानते हैं कि जिससे आपका खराबी ना हो बर्बादी ना हो वो वैसे ही आपके लिए करेंगे समझे आप तो इसीलिए अब आगे चलेंगे तो आपको और क्लियर होगा शास्त्रों में प्रश्न करना गलत नहीं माना परंतु बहस करने को गलत माना है प्रश्न करने को गलत नहीं माना परंतु चुनौतीपूर्ण प्रश्न देने को गलत माना है तो प्रश्न करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जब ये हमने बोला है आपको लिख के दीजिए लिखने का इसलिए कारण है कि मोस्टली लोगों को आर्गुमेंट करने की आदत होती है उससे वो क्या होता है अपराध करते हैं पाप करते हैं ना समझी दिखाते हैं तो इसलिए लिखने का ये होता है कि बहस हो जाए इससे अच्छा आप उत्तर प्राप्त कर लीजिए जो, जो आपको प्रश्न है बहस करने की इच्छा हो तो अकेले आ जाइएगा जिससे कि आपको बुरा नहीं लगेगा जब आपकी बात कटेगी नहीं तो बहस में क्या होता है सब लोग होंगे ना प्रभु जी बहुत लोग होंगे और बहस होगा तो दूसरा व्यक्ति कभी एग्री नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि उसका अहंकार जो है वो उसके ऊपर ठेस पहुंचेगी इसलिए हम प्रचार भी जब करते हैं जब अगर दस बिजनेसमैन होंगे ना प्रभु जी इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हुए तो हम कभी प्रचार नहीं करते क्योंकि दस में से कोई नहीं मानने वाला क्योंकि सबका अपना अहंकार है उनको हम बता के चले जाते हैं उनके प्रश्न उत्तर नहीं देते प्रश्न उत्तर करने हैं तो अकेले में करना और जातर बोलते हैं वो हमारे सामने तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता पीछे आके बोलेंगे आपने तो जो बात कही है वो सही है तो उस सामने क्यों नहीं बोला नहीं सामने कैसे बोल देते हाँ हमारी पोजिशन डाउन हो जाती ना दूसरों के सामने तो प्रभु जी हमें भी देखना पड़ता है तो इसलिए इस बात को क्लियर रखिएगा कि अपने को प्रश्न करिए हमारे सारे शास्त्र प्रश्न उत्तर हैं हमारे शास्त्र लेक्चर है ही नहीं हमारे शास्त्र उपनिषद प्रश्न उत्तर भागवत परीक्षित महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जिसकी मृत्यु करीब हो उसको क्या करना चाहिए भागवत गीता में धृतराष्ट्र ने शुरू किया कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है फिर अर्जुन ने प्रश्न किया जो श्रेष्ठकर हो मुझे बताए तो ध्यान रखिएगा लेक्चर नहीं है परंतु तो अभी लेक्चर क्यों देना पड़ रहा है प्रभु जी क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो प्रश्न कैसे करेंगे क्वांटम मैकेस्ट लेवल है क्वांटम फिजिक्स, तो फिजिक्स अगर मैं उसके उसके ऊपर क्वेश्चन करो तो आप एक ही क्वेश्चन कर सकते हो क्वांटम की स्पेलिंग क्या होती है इससे ज्यादा प्रश्न नहीं कर सकते प्रभु क्वांटम की, की स्पेलिंग क्या है तो इसीलिए ये लेक्चर देते हैं जब हम आखिरी में कहते हैं उसके द्वारा जैसे कल प्रश्न अच्छा तो उसका मतलब गड़बड़े क्योंकि जब मक्खन निकालने जाओगे तो क्या होगा बिगैर उथल पुथल के मक्खन निकलेगा अरे बिगैर मंथन के तो अमृत भी नहीं आया था और ध्यान रखिएगा मंथन में पहले क्या निकलता है जहर हां आपका जो पिछले जीवन का सब कुछ है ना जो आप सोचते हो तो क्या बोल रहा है यार हमने तो ऐसा ऐसा सुना था और ये पता नहीं क्या आप नहीं लगा रहा है तो बेसिकली ये क्या निकल रहा है जहर निकल रहा है निकलने दीजिए परंतु भागना मत भागना मत मंथन होने दे दीजिएगा और वही जहर फिर दूर हो जाएगा और क्या निकलेगा उसमें से अमृत निकलेगा ध्यान रखिएगा इस बात पर लोग भाग जाते हैं प्रभु जी जहां जहर देखते हैं वहां भाग जाते हैं निकलने दो आने दो अच्छी चीज है अर्जुन ने स्पष्ट रूप से जानते हुए कि कृष्ण परम भगवान है फिर भी उनसे प्रश्न करें अरे क्या भगवान कमाल करते हो आप एक जगह बोलते हो कि कर, कर्म करो एक जगह कहते हैं बुद्धि श्रेष्ठ है इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है साफ साफ स्पष्ट प्रश्न किए हैं शर्म नहीं करनी चाहिए प्रभु जी शंका दूर करने के लिए शंका से बड़ा कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है शंका से बड़ा हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है और वो गुरु क्या जो प्रश्नों के उत्तर ना दे सके और वो शिष्य का जो प्रश्न ना कर सके ये दोनों की क्वालिफिकेशन है तो अब भगवान को जानने से क्या होगा तो गीता में क्या कहते हैं यो मजम मनादिम च वेती लोक महेश्वरम जो मुझे अजन्नादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है केवल वही मनुष्य मनुष्यों में मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है जो भगवान कृष्ण को क्या जानता है अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है वही मोह का मतलब अज्ञानता वही अज्ञानता से और पापों से मुक्त हो सकता है क्योंकि अगर आप इस बात को जान जाओगे कि ये भगवान ही अजन्मे हैं अनादि हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं, उसका मतलब क्या करोगे प्रभु जी बोलोगे जब स्वामी वो है तो उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है तो उसकी आज्ञा जानने की कोशिश करोगे और जहां भगवान की आज्ञा की जानने की कोशिश करोगे वहां क्यों कोशिश कर रहे हो क्योंकि पालन करना चाहते हो जब भगवान की आज्ञा का पालन होता है तो वो पापों से दूर ले जाता है कि पापों के करीब ले जाता है सिंपल आगे कहते हैं कि इसी बात को भगवान ने दोहराया है बहुत जगह पे अगर मैं नहीं करता ऐसा तो क्या होगा मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं लो जी सर्व यज्ञ नाम भोक्ता भी मैं और प्रभु भी मैं मालिक प्रभु का मतलब क्या होता है मालिक अब हम लोग यात्रा प्रभु कहते हैं तो किसी ने अभी तक प्रश्न प्रश्न नहीं किया कि आप हमें प्रभु क्यों कहते हो मेरा नाम है वृंदावन चंद्र दासका मतलब मैं क्या हूं दास और हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान के दासों के दास बने डायरेक्ट दास भी नहीं दास के दास के दासुना दासुना दासुना दास भगवान के दास के के के दास के दास के दास तो अगर मैं दास हूं तो आप क्या हुए प्रभु का मतलब मालिक महाप्रभु नहीं महाप्रभु तो भगवान है भगवान कृष्ण है तो आप मेरे लिए क्या हुए प्रभु और मैंने पहले दिन सिद्धि कर दिया था काम कौन कर रहा है मैं बोल कौन रहा है मैं आराम से सुन कौन रहे हो आप तो मालिक कौन हुए आप सेवक हुआ मैं है ना सीधे ना प्रभु जी तो मैं जो प्रभु बोलता हूं बोला थोड़ी बोलता हूं परंतु प्रभु का मतलब यह नहीं कि भगवान हो गए ठीक है ना जी ये चीज ध्यान रखना तो भगवान ने यह साफ कहा कि जो मुझे मालिक नहीं मानता मैं ही यज्ञ यग्गे, सारे यज्ञों का स्वामी हूं यज्ञ का मतलब होता है प्रभु जी कोई भी कार्य करा जाता है उसको क्या कहते हैं वो तो यज्ञ स्वरूप होता है तो सारे कार्यों का और जो फल है और क्योंकि मैं मालिक हूं वो मेरा है जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं नीचे गिरने का मतलब क्या है प्रभु जी ध्यान रखिएगा नीचे गिरने के अलग अलग लेवल हैं। कि दसवें से गिरा था पहले नौवे में बैठका फिर नौवे से आठवें में बैठका फिर आठवें से सातवें में बैठका ऐसे करते करते वो नीचे तक पहुंच गया तो इसी तरीके से हमारी गिरावट क्या होती है प्रभु जी एक चीज ध्यान रखिएगा हम डार्विन थ्योरी में विश्वास नहीं करते एक्चुअली डार्विन थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है साइंटिफिक सर्कल्स में भी डार्विन थ्योरी को इतना माना नहीं जाता जो लोग थोड़ा साइंस जानते हैं उनके लिए है हम स्पीशीज की इवोल्यूशन को नहीं मानते हम ये नहीं मानते कि आप योनी बंदर से आदमी बना हम मानते हैं चेतना की एवोल्यूशन को कि पहले आत्मा तो पूर्ण चेतन है ध्यान रखिएगा आत्मा पूर्ण चोतन हुन, चेतन होने के बाद भी उदाहरण समझिए एक व्यक्ति पायलट है हवाई जहाज उड़ा सकता है परंतु अगर आप उसको साइकिल दे दो और साइकिल देकर कहो उड़ा यार कमाल है यार साइकिल देता और बोलता उड़ाने के लिए तो इसी तरीके से आत्मा जब कुत्ते के शरीर में है अब उसको कहो हरिनाम बचप उसका शरीर उसको जपने नहीं देगा उसका शरीर उसको जपने नहीं देगा उसी पायलट को आप दे दो हवाई जहाज क्या करेगा प्रभु जी अब लोग उड़ा यस उड़ा दिया परंतु अगर वो व्यक्ति हवाई जहाज को आप कहो कि उड़ा और वो रोड पर चलाने लगता है हवाई जहाज को तो क्या होगा प्रभु जी अपना भी बेड़ा गर्ग और दूसरों का भी बेड़ा गर्ग इसी तरीके से इस भ, इस शरीर को प्राप्त कर आप क्या प्राप्त करना, कर सकते हो और क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो हवाई जहाज को साइकिल बना दिया हवाई जैसू क्या बना दिया जब ही कल प्रश्न किया था ना एक ने मुझसे कि योनि में पतन होता है पतन नहीं होता कृपा होती है सारी योनिया भगवान हम पे कृपा करते हैं अभी हिंदुस्तान में इतने पागल नहीं हुए लोग पाश्चात्य देश में तो काफ़ी हो चुके हैं वहां तो ऐसे लोग हैं प्रभु जी कभी आपने गए हों यूरोप में तो कई लगा जगह है हैंड ग्लाइडिंग होती है हवा में उठते हैं तो इन लोगों से मिलोगे ना तो क्या कहते हैं यार चिड़िया बन जा और बदमाशी तेरे खाने की भी ज्यादा इच्छा है तो गिद्ध विद बना देता हूँ नॉनवेज भी खाता है ना तो बहुत मैंने कई जगह देखा है कि कई लोग कहते हैं नॉन वेज जो खाते है ना कहते हैं घास फूस क्यों खाना पड़ता है तो भगवान कहते हैं ओहो ये बिचारे के साथ तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी इस बेटा शेर बन जा कभी घास नहीं खा सकेगा और भी बनाने बनाने का भी चक्कर नहीं कच्चा ही खा जाइयो कहा किचन खोलेगा कहा गैस की लाइन में खड़ा होगा हैं जी सीधा वैसे ही खा जा वेस्ट में यह हालत है प्रभु जी नग्न रहना चाहते हैं न्यूड बीचेज है वहां नग्न रहना चाहते हैं वो ये कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं भा... क्योंकि ठंड होती है तो कपड़े पहनने पड़ते हैं तो भगवान कहते हैं ओहो, इस पे बड़ी गड़बड़ हो गई चल पेड़ बन जा गर्मी सर्दी बरसात हर में नग्न खड़ा रहता है प्रभु जी क्योंकि हमने ही ऐसा जीवन चाह इसलिए योनिया बनी है ध्यान रखिएगा हमारी इच्छा पूर्ति के लिए योनि बनी है और ये मनुष्य योनि के अंदर ही सिर्फ एक चीज है कि हम वो प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी प्राप्त क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुनम बस यही चार कार्य तो नीचे गिरने का मतलब ये है है ना प्रभु जी अब वो पायलट हवाई जहाज के उसके पास वो मद्रास जाना था और हवाई जहाज को हाईवे पे चला रहा है मुरखता कर रहा है जबकि उस हवाई जहाज से तीन घंटे में काम हो सकता था प्रभु जी चिन्ह पहुंच सकता था और प्रभु जी कर क्या रहा है इसी शरीर इस शरीर से सारे जो आप मुक्ति चाहते हो ना समस्त प्रकार के दुखों से समस्त प्रकार के दुखों से जो आप मुक्ति चाहते हो वो इस शरीर में प्राप्त हो सकती है परंतु कहा हम तो इसका विचार भी नहीं करते अब आगे चलते हैं ध्यान प्रवक सुनिए तीसरी चीज हमें बताई ना गीता के अंदर पांच चीजें हैं क्या क्या भगवान जीव प्रकृति काल और कर्म अब लेते हैं प्रकृति क्योंकि जहां रह रहे हो उसके बारे में जानना अनिवार्य है है ना प्रभु जी अब पता लगा कि भैया ये हिमालय जा रहा है और लेके क्या जा रहा है साथ में आदि बाह का टी शर्ट और निकर तो क्या होने वाला है उसका ऐसे आएगा लौटकर है ना ऐसे ही आएगा लौटकर और क्या होगा उसका और तो कुछ नहीं हो सकता तो इसलिए प्रकृति को जानना बहुत अनिवार्य है अब समझिए भगवान बताते हैं दो प्रकार की प्रकृति है एक को कहते हैं भौतिक प्रकृति एक को कहते हैं आध्यात्मिक प्रकृति अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा दिव्य स्पिरिचुअल अलग अलग शब्द हैं। अब भौतिक प्रकृति क्या है जड़ पहला स्वभाव क्या है भौतिक प्रकृति का? कि वो क्या है जड़ है जड़ का मतलब असत्य अचित निरानंद क्या है जड़ ये क्या है प्रभु जी जड़ है अचित इसमें कोई ज्ञान नहीं है चेतना है नहीं इसलिए ये क्या है निरानंद इसमें आनंद भी नहीं और आध्यात्मिक क्या है प्रभु जी और आनंद अब चलते हैं वापस एक पॉइंट पर आत्मा क्या है और आनंद ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले प्रभु जी एक पॉइंट में क्लियर करना चाहता हूं और वो है धर्म आप में से मुझे कौन बताएगा कि धर्म का मतलब क्या है जो जिसको हाथ उठाइए जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है ये कैसे पता लगेगा क्या धारण करने योग्य है जो वेदों में कहा गया है छा वो धारण करने योग्य है तो भगवान दूसरे अध्याय के बयालीसवें श्लोक में क्यों कहते हैं कि वेदों से ऊपर उठ जो धारण करने से आत्म शांति मिलती है वो धर्म है अच्छा आत्म शांति का मतलब क्या है जो दूसरे को ना सताए जो दूसरे को दुख ना दे आसक्ति रहित हो धर्म का मतलब जो आसक्ति रहित हो रह सकते हो जो सत्य हो सत्य क्या है ये बड़े वेग टर्म्स है प्रभु जी हाँ, तो उसका धर्म वो है परंतु तो है क्या जो जीने का रास्ता बताए वो धर्म है धर्म क्या है भगवान की आज्ञा को पालन करना धर्म है जो पालन करने योग्य है पालन करने योग्य क्या चीज होती है जो कि आपकी प्रवृत्ति हो वही पालन करने योग्य है जैसे जो पालन करने का मतलब है जो अपने जीवन में लगाने जो लगा सकोगे वही तो पालन कर सकोगे अब अग्नि में पेट्रोल डालना बेहतर है कि पानी डालना बेहतर है क्यों कमाल है बेचारे अग्नि को क्या चाहिए तुम अपना देख रहे हो बदमाशो हाँ हाँ हाँ अग्नि तो चाहती है पेट्रोल डाले तो मैं जोर चलू और आप कहते हैं उसको बंद कर दो कमाल है वो उसका धर्म नहीं है अग्नि का बुझना धर्म नहीं है बुझना धर्म है अग्नि का जलना धर्म है बताइए आप मुझे क्या धर्म है अग्नि का और उससे वो क्या करती है दो चीजें देती है क्या देती है ऊर्जा और प्रकाश देती है है ना जी अब समझिए सरल भाषा में धर्म उस वस्तु का वो गुण होता है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता आग का धर्म क्या है ऊर्जा ऊर्जा देना और रोशनी देना चीनी का धर्म क्या है मिठास नमक का धर्म क्या है हाँ ये आप जो चीजें बोल रहे हो ना ये सब बाद में आती हैं अब समझिए ध्यानपूर्वक अग्नि का धर्म क्या है ऊर्जा देना और प्रकाश देना उसका मतलब धर्म वो चीज है जो कि पालन करने योग्य है और पालन करने वही योग्य है जो उसके गुणों को बढ़ाता है जो उसके गुणों को बढ़ाए वही पालन करने योग्य है तो अग्नि को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए ईंधन चाहिए तो ईंधन धर्म का एक हिस्सा है परंतु तो धर्म तो उसका क्या है रोशनी देना और ऊर्जा देना पानी का धर्म क्या है तरलता या गीला करना तरलता धर्म नहीं है उसका उसका गीला करना धर्म है क्योंकि जब पानी को गर्म कर देते हो तो भाप बन जाता है भाप तो तरल नहीं है परंतु गीला करती है कि नहीं करती गीला करती है अभी आपके तरलता को भी आऊंगा और ठंड थंड़, ठंडा कर दो तो क्या होगी बर्फ जम जाती है तो मतलब वहां भी तरलता खत्म परंतु गीला वहां भी करती है उसका मतलब जो मेन धर्म है किसका पानी का वो क्या है गीला करना परंतु वो गीला करना सबसे ज्यादा कहां प्रकट होता है जब वो तरल होती है अपने नॉर्मल सिचुएशन में हाँ, जो उसका प्राकृतिक स्वभाव है वो क्या है तरल होना और तभी वो गीला कर सकते सबसे ज्यादा गीला कब कर सकती है जब वो तरल हो भाप भी गीला करता है परंतु उतना नहीं जितना पानी करेगा बरफ भी गीला करेगी परंतु उतना नहीं जितना कि पानी करेगा उसका मतलब धर्म उस वस्तु का वो स्वभाव जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता अब आते हैं प्रभु जी पानी आंख से हमें क्या करना मेरा धर्म क्या है है ना जी तो सोचिए हाथ उठाइएगा बोलने से पहले हमारा धर्म क्या है जो हमसे कभी अलग नहीं किया जा सकता अपने फर्ज पूरे करना तू तो, तो अलग हो सकता है वो नहीं करूं मैं नहीं करता फर्ज अपने पूरे मतलब क्या करना कर्म का मतलब क्या है हैं कार्य करना क्यों करते हो कार्य है जी दूसरों की भलाई करना दूसरों की भलाई करना वो भी आदमी छोड़ सकता है, है जी? आनंद को प्राप्त करना हमारा धर्म है नहीं करना चाहता मैं तो मानवता की सेवा मानवता की सेवा, इसमें शब्द आ गया है परंतु आपने गड़बड़ कर रखी है अभी नहीं सेवा हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है जो कार्य भी है ये भी क्या है सेवा है चाहे वो कुछ भी कर रहा हो कई बार लोग कहते हैं ये किसी की सेवा नहीं कर रहा परंतु अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है मन ने इच्छा करी करिए करने की इसलिए मैं कर रहा हूं तो किसकी सेवा कर रहा है मन की सेवा कर रहा है और जाकर कई बार लोग मिलते हैं जो बहुत टॉप पैसे वाले हैं अरे हम किसी की सेवा नहीं करते परंतु सुबह सुबह कुत्ते को लेकर घुमाने ले आ रहे हैं और कहते क्या है कि मैं मालिक या कुत्ता नहीं नहीं झूठ बोलता है वो मालिक तो कुत्ता ऐसा क्यों क्योंकि जहां पोर्टी करने के लिए रुकता है तो आप रुकते हो कि आप पोटी करने रुकते हो तो वो रुकता है बताओ मुझे है हाँ आभार खड़े हैं अरे आपका नौकर भी आपके साथ टॉयलेट में नहीं जाएगा आप तो क्या बड़े उसके सेवक हो प्रभुपा जी यही कहते थे जब लोग पागल हो जाते हैं तो ये पागल की परिकाष्ठा है बोलते है अपने को मालिक और मालिक हुआ कौन प्रभु जी कुत्ता वही मैंने पहले बताया था दिन भर सेवा करते हैं काम करते हैं भाई वो कुत्ते के लिए ये चीजें रात को लेके आया हूं बिस्किट कुत्ता आराम से बैठा है तो मालिक कौन है प्रभु जी आराम से बैठता है या काम करता है बताइए आप मुझे ये पागलपन की हद है हाइट ये हाइट है पागलपन की सेवा आप उसकी कर रहे हो और अपने आप को क्या कह रहे हो मालिक के भाई वो कुत्ते को तो बाहर ले जाना ही पड़ेगा वॉक के लिए सुबह तबीयत खराब हो रही है ठंड पड़ रही है कांप रहे हैं और फिर भी लेकर जा रहे हैं वाह और कहते हो अपने आप को मालिक अच्छा भाई तो प्रभु जी हर को सेवा करनी पड़ती है सबको सेवा करनी पड़ती है परंतु यहां हमारी क्या हो रही है सेवा में कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि सेवा से ही आनंद मिलता है परंतु हम जितनी सेवा करते जाते हैं उसमें आनंद नहीं मिल रहा प्रभु जी दुखों की कमी जरूर हो जाती है परंतु आनंद प्राप्त नहीं होता सच्चे मन का ही मतलब बताता हूं और आपको ये बताता हूँ जो प्रभु जी ने कहा कि सबके लिए अच्छा करना पहली चीज समझिए उदाहरण बताता हूं पहले एक व्यक्ति ने अपना एक यूनिफॉर्म है कहीं काम करता है तो उसका एक यूनिफॉर्म है किसी फैक्ट्री में काम करता है तो यूनिफॉर्म है उसकी यूनिफॉर्म जब उसने पहन लेता है प्रभु जी तो उसकी मानवता खत्म हो जानी चाहिए कि रहनी चाहिए रहनी चाहिए मानवता को देखते हुए उसको अपनी यूनिफॉर्म से मालिक यूनिफॉर्म पहन ली अब तो तू मेरा नौकर है आठ घंटे मेरे जा दो चार को मार के आ, मारना चाहिए नहीं ना प्रभु जी पुलिस का ड्रेस पहनकर अगर आपका एसएसपी आपसे कहता है आप इंस्पेक्टर हो कि मेरे लिए चार लोगों को खत्म कर दे करना चाहिए उसका मतलब ड्रेस को जो आप हो वो ओवरपावर कर देता है परंतु इसका भी कुछ क्या है ड्रेस जो पहन रखी यूनिफॉर्म जो पहन रखा है इसका भी कोई काम तो है आप इसको और आगे चलते हैं आप शरीर हो आत्मा हो हैं? तो प्रभु जी शरीर का धर्म श्रेष्ठ हुआ सेवा श्रेष्ठ हुई जो धर्म के लिए जो शरीर के लिए करी जाए या जो आत्मा के लिए करी जाए अच्छा जो यूनिफॉर्म पहनते हो शरीर यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म शरीर के लिए यूनिफॉर्म शरीर के लिए शरीर यूनिफॉर्म के लिए नहीं है क्योंकि पुलिस में भर्ती होने से पहले भी ये शरीर था और रिटायर हो जाओगे तब भी यह रहेगा तो टेम्पररी चीज कभी परमानेंट पे हावी नहीं होती जब जब होती है तो प्रॉब्लम आती है आज लोगों के अंदर यही हो गया है दो प्रकार के धर्म हैं। एक कहते हैं नैमितिक का मतलब निमित्त। यह शरीर निमित्त बना उस सेवा का जैसे आपने एक परिवार में जन्म लिया आप पुत्र हो तो आपका आप किसकी सेवा करोगे अपनी पिता की के सारे पिताओं की है ना जब भांजी की शादी है तो बड़े मामा हैं सब जिनकी भी भांजी होंगी सब मामा ही कहलाएंगे तो सारे मामा आते हैं कि, कि वो ही स्पेसिफिक मामा आता है जो मामा है ठीक है तो उसका मतलब इस शरीर के कारण कुछ आपकी सेवाएं हैं परंतु अगर आत्मा की सेवा और शरीर की सेवा में आपस में टकराव हो तो किसकी सेवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आत्मा सनातन है आत्मा सनातन है और शरीर अस्थाई है और शरीर की हम शरीर के द्वारा जिस जिस की सेवा करते हैं प्रभु जी दुख इसलिए उठाना पड़ता है या तो वो चला जाता है या हम चले जाते हैं और जब सेवा करने वाले एजे कस्टमर है प्रभु जी आपका अगर टेम्पररी कस्टमर होगा खुशी मिलेगी कि दुख मिलेगा हैं जी दुख मिलेगा ना तो भौतिक जगत में आप जितनी सेवाएं है करते हैं सब टेम्पररी हैं और जबकि आत्मा क्या है सनातन है तो आत्मा की भी एक सेवा होनी चाहिए जो कि सनातन हो है ना प्रभु जी और वो किसकी हो सकती है जो खुद भी सनातन और वो कौन है भगवान आप जो जन्म ले लो भगवान थे भगवान हैं और भगवान रहेंगे उसका मतलब सनातन धर्म इसी को कहते हैं सनातन सेवा को बोलते हैं सनातन धर्म और शरीर के धर्म को कहते हैं नैमित्तिक धर्म आज प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमने आत्मा की जो सेवा है जो कि मैं हूं मैं अपने आप को भूल गया हूं और जो, जो मैं शरीर हूं नहीं हूं उसको मैंने इंपोर्टेंस दे दी आज लोगों से बात करो माता पिता की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान की अच्छा प्रहलाद महाराज ने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी क्यों नहीं मानी बताइए धर्म का मतलब क्या है उन्होंने भगवान को प्रहलाद को कहा भगवान को हटा अबे प्रोग्रेस कर जिंदगी में पैसे लेके आ कमा नाम कमा माता पिता का कार्य क्या है भागवत साफ कहता है मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन स्वजन में सब आ गए बनने योग्य नहीं है जो कि अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से तार ना सके बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बनता आप शादी के फेरे लगा लिए यज्ञ कौन है विष्णु पूर्ण आहुति किस दी जाती है यज्ञ में विष्णु को दी जाती है किसी का भी यज्ञ हो पूर्ण आहुति विष्णु को जाती है क्योंकि वेद कहते हैं यज्ञ वही विष्णु यज्ञ ही विष्णु है आपने विष्णु को बीच में रख के फेरे तो लगा लिए और शादी के बाद क्या क्या कोने में टांग दिया के चला उधर बैठ जा तेरा काम हो गया जबकि कोई भी कार्य विष्णु की सब प्रसन्नता के लिए ना किया जाए तो प्रभु जी हम लोग तो कमाल के हो गए हैं बच्चा पैदा कर दिया उसका मतलब पाल लिया वो तो जानवर भी करते हैं बोलते हुए गंदा भी लगता है परंतु तो क्या करूं बोलना पड़ता है जब कुतिया बच्चे को जन्म देती है उसके पास जाइए प्रभु जी क्या घुर्राती है हाथ नहीं लगाने देगी एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए पता नहीं कहां कहां से चुन चुन के लाती है खिलाने के लिए मुंह खोल के डालती है उसके अंदर मुंह के अंदर जब हिचफुस हो जाते हैं चले जाते हैं तो आज भी क्या हो रहा है बच्चा जब हिचपुश हो जाता है क्या होता है हाथ से गया हाथ से गया वो तो जानवर जोनी में भी है तो हम श्रेष्ठ कहां से हो गए प्रभु जी बताइए आप मुझे यह कि हम एक पत्नी व्रत है यह भी गलत क्योंकि मछलियों में एक सी हॉर्स नाम की मछली होती है वो प्रभु जी जो सी हॉर्स होती है, मेल और फीमेल होते हैं पुरुष स्त्री और मादा ये एक ही जोड़ी होती है प्रभु जी जीवन भर दूसरी शादी दूसरा मतलब वो भोग करते ही नहीं किसी से जो पहली बार कर लिया ना बस वही होता है तो हम श्रेष्ठ कहा प्रभु जी बताइए आज मुझे आज की हालत तो देखिए आप आज तो अब आज की हालत देखिए ना आज समाज की मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि जयपुर में मालूम तो होगा आप लोगों को परंतु इतना नहीं मालूम होगा बैंगलोर बॉम्बे दिल्ली इनमें तो लड़के शादी नहीं करना चाहती लड़के शादी नहीं कर रहे तो बोलते तो पागल हैं क्या यार शादी करेंगे हम दिमाग खराब है हमारा लिविंग टूगेदर का कल्चर आ चुका है जानवर से बत्तर हमारी हालत हो चुकी है उसका कारण क्या है कौन है उसका कारण हम हम हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा मेरे पास कई बार आते हैं माता पिता अरे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता छोड़ दिया उसने मैंने आपने तो सिखाया था उसको कहते अरे हमने कहा सिखाया था मैंने आपने क्या कहा था उससे कि बेटा जीवन का लक्ष्य पैसा नाम जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करता था जिसके पास ये नहीं थे आप टाइम क्यों खराब कर रहा है ऐसे लोगों के साथ अरे उनके साथ मिल जिनसे ये मिलेगा तो अब क्या हुआ जो इस चीज में उनका सहायता नहीं करे उसको छोड़ दो अब आप तो बुढ़े हो गए अब आपसे कहा नाम मिलेगा उसको पैसा मिलेगा साइड में हो जा सही है गलत है बताइए तो हमने तो सिखाया है सिखाया किसने बचपन से अरे भक्ति थोड़ी करनी है अभी बेटा ये उम्र थोड़ी है बुढ़ापे में कर मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं ऐसे कि माता पिता ऐसा कहते हैं तो मैंने जरा माता पिता से पूछना अब वो भक्ति कर रहे हैं क्या तो जाते हैं वापस पूछने के लिए कि पिताजी आप भक्ति कर रहे हो अरे बेटा आप तो बुढा हो गए आप क्या करूंगा तो मेरा मूर्ख बना रहे हो कि बुढ़ापे भक्ति कर सकता हूं मेरा मूर्ख बना रहे हो कि मैं बुढ़ापे भक्ति कर सकता हूं जब ही प्रभुपाद जी कहते थे आजकल नाइनटी नाइन परसेंट माता पिता मिनी हिरणा कश्यपु हैं छोटे हिरणा कश्यपु क्योंकि अपने बच्चों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दे रहे माता पिता का आपको समझना है? एक जीव आता है प्रभु जी आपके घर के अंदर आपका तो पहले बात तो है ही नहीं वो वो जीव भगवान का है वो आया आपके घर में एक मनुष्य शरीर उसको प्राप्त हुआ इस आशा से आया था और इस आशा से भगवान ने भेजा था कि ये इस बच्चे को इस चक्कर से निकलवा देगा और हमने तो उसको चक्कर में फंसाने के सारे तरीके बता दिए निकालने का तरीका ही नहीं बताया इसलिए आए थे हम भी इसलिए आए थे इसमें आपके भी माता पिता की गलती है क्योंकि तो पहला गुरु कौन होता है नाड़ा बांधना सिखाने वाला गुरु नहीं होता दांत मांझना सिखा दिया गुरु हो गया गुरु का काम क्या है आध्यात्मिक ज्ञान देना कौन दे रहा है खुद मालूम नहीं और यू हमें भी मालूम क्या है ये ध्यान रखना शरीर त्यागना है सबको जवाब देना पड़ेगा यह कोई मैं टेम ऐसी बात नहीं कर रहा कि आपके लिए ठीक है यार देखेंगे जब देखोगे तो देखते देखना देखने लायक नहीं रहोगे मैं आपसे इसीलिए इतने जोर से क्यों बोल रहा हूं मैं अपने को, को, आपको अपना समझता हूं मैं ही मानता हूं इस बात को कि मेरे से कई बार लोग बोलते हैं मैंने कहा आप मेरे कजन नहीं हो आप मेरे कजन नहीं हो क्योंकि भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता मैं ही बीज देने वाला पिता हूं आप लोग सोचते हो मैं उस परिवार का हूं उस परिवार का मैं नहीं तो मैं तो देखता ही नहीं इसलिए उस, उस दृष्टि से देख नहीं सकता क्योंकि ये जान जाऊं एक बार कि आप आत्मा हैं तो आत्मा किसका अंश है तो फिर हम क्या हुए कजन हैं कि सगे है? हैं प्रभु जी बताइए आप मुझे कैसे कैसे करेंगे बताइए क्या करें किसी को बताता नहीं है प्रभु जी सब आपको खुश करने आते हैं अरे खुश तो डॉक्टर की बात समझिए प्रभु जी डॉक्टर को देखिए गैंग्रीन हो, तो हो जाता है ना कई बार गैंग्रीन पता है आपको क्या होता है गैंग्रीन हो जाता है प्रभु जी तो क्या होता है उस हिस्से को काटना पड़ता है कि अगर उस हिस्से को अगर वो भड़ गया तो आपको जान ले लेगा तो हा, अगर हाथ में हो गया तो हाथ काट देते हैं पैर में हो गया तो ज्यादातर पैर में ज्यादा होता है क्योंकि डायबिटीज को ज्यादा होता है तो पैर में होता है तो उसे ज्यादा कई क्योंकि अंगूठा काट देंगे कहीं पैर काट देते हैं तो डॉक्टर को बोल के आता पेशेंट थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू अब पैर काट दिया तेरा तू तो उसको थैंक यू कह रहा है अरे भाई साहब जीवन बचा लिया क्या बचा लिया जीवन बचा लिया साधु प्रभुपा जी कहते थे साधु का दूसरा मतलब है डॉक्टर, साधु का दूसरा मतलब है डॉक्टर। तो कई जगह चीरा लगाना पड़ता है मैंने पहले दिन भी कहा था दर्द होगा परंतु उसका मैं चीरा निकाल के कोई चीज आपसे निकाल नहीं रहा आपका पस निकाल रहा हूं आपकी पस निकाल रहा हूं और पस निकालते हुए दर्द तो और जितना बड़ा होगा प्रभु जी पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से इकट्ठा कर रखा है जब उसमें मारेंगे तो प्रभु जी जितना बड़ा होगा उतना दर्द भी ज्यादा होगा परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस दर्द को ये दर्द उस जन्म मृत्यु के दर्द से के सामने छटाक क्या छटाकों के छटाक भर भी नहीं है जो आप जन्म मृत्यु के दर्द को सहन करते हो और ध्यान रखना जब दर्द बहुत होता है ना तो जी ज्यादातर दर्द जब बहुत हो जाता है तो ज्यादातर आदमी पीछे का भूल भी जाता है दर्द के कारण भूल जाता है ऐसे कई बार खुशी के कारण हार्ट अटैक हो जाता है तो कई बार दुख के कारण भी हार्ट अटैक हो जाता है भूल जाते हो पीछे का हिस्सा चला जाता है तो सनातन धर्म का मतलब है आत्मा और भगवान के साथ का जो संबंध है सेवा सेवा का मतलब आज्ञा भगवान की आज्ञा का जानिए और भगवान की आज्ञा को जीवन में पालन करने की कोशिश करिए और दूसरी चीज हिंदुस्तान में एक बड़ा एक कॉमन माताएं सत्संग में खूब जाती हैं प्रभु जी अरे यहां मैं तो कमा रहा हूं हैं है ना प्रभु जी अच्छा तू मरेगा नहीं क्या मरेगा ना प्रभु जी आदमी भी मरेगा और औरत भी मरेगी और ध्यान रखना आदमी का किया हुआ तो औरत को लगता है औरत तो का किया हुआ को नहीं लगता शास्त्रों में सुना होगा किसको जाता जाता है है माता को पत्नी को जाता है। तो पत्नी पत्नी बोल मारे गए जब जब शरीर त्यागमराजी पत्नी कोई देखो कहा स्वर्ग में बैठी है तू चल बेटा नरक वो तो स्वर्ग बैठी है और तू चल हमने तो कहीं नहीं लिखा शास्त्रों के अंदर धर्मराज कहेंगे कहा धर्म में लिखा बताओ जबकि हेड कौन है फैमिली का पुरुष औरतों का जो गुरु होता है पति होता है सिस्टम क्या है बच्चे माँ को मानते हैं माँ पति को मानती है पति अपने गुरु को मानता है गुरु अपने गुरु को मानता है वो अपने गुरु को मानता है इस तरीके से कृष्ण भगवान को मानते हैं इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है परंतु आज तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि पुरुष वर्ग तो पथ भ्रष्ट हो गया क्या हो गया प्रभु जी पथ भ्रष्ट तो इसीलिए चाहे माता हो या पुरुष हो अपना क्रेडिट तो खुद ही बनाना पड़ेगा अपना क्रेडिट खुद बनाना पड़ेगा कर्मा बैंक दोनों के अकाउंट अलग अलग हैं पुरुष के साथ इतनी प्रॉब्लम है कि जो अपने में डालता है उसका आधा चला जाता है किसको पत्नी को परंतु भक्ति में एक प्लस पॉइंट है भक्ति में आधा जाने के बाद भी पूरा रहती है क्योंकि भक्ति पूर्ण है बाकी आप जितनी पूजा पाठ करोगे उसका आधा बिल्कुल फिफ्टी फिफ्टी जाता टक भक्ति में फिफ्टी चला भी जाएगा फिर भी हंड्रेड का हंड्रेड रहेगा क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक और आध्यात्मिक बता। का बताऊ आध्यात्मिक का फॉर्मूला बताऊ टू प्लस इज फोर टू माइनस इज फोर या आध्यात्मिक फॉर्मूला और भौतिक फॉर्मूला टू प्लस टू इज जीरो माइनस टू, टू इज जीरो क्योंकि भौतिक में सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद भी जीरो क्योंकि जब शरीर त्यागते हो जितना प्रपंच रचाया है वहीं का वहीं है ना बहुत जीरो बताइए ग्रैंड टोटल तो जीरो ही है का ज्यादा तो इसलिए पुरुष भी हो या माताएं हों आप पे बहुत बड़ा दायित्व है आपके बच्चों का कि उनको आध्यात्म में लगाया जाए अब आ आते हैं दो प्रकार की प्रकृति एक भौतिक एक आध्यात्मिक अभी हम कहा है कौन सी प्रकृति में हैं? भौतिक में हैं प्रभु जी पहले भौतिक की बात कर लेते हैं देखते हैं भौतिक जिसने बनाया वो क्या कह रहा है हम लोग यहाँ क्या सबके सब बनना चाहते हैं सुखी आनंद में सब आनंद में आना चाहते हैं देखते भगवान क्या कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम इस जगह को क्या कह रहे हैं भगवान जिसने बनाया है वो कहता दुखों का आल्य है आल्य का मतलब घर हिम आल्य बर्फ का घर विद्यालय विद्या का घर दुख आल्य दुखों का घर अब देखिए जो व्यक्ति यहां आनंद लेना चाहता है उसको कहते हैं असुर क्योंकि वो भगवान का विरोधी है क्योंकि भगवान ने तो ये जगह बनाई है क्या दुख आल्यम क्यों अगला शब्द इस्तेमाल किया है अशाश्वतम या हर चीज क्या है अशाश्वत है और अशाश्वत चीज कभी आपको सुख दे ही नहीं सकती और आप लोग क्या लगे हो किससे झगड़ा कर रहे हो प्रभु जी रावण ने क्या कोशिश करी थी यही स्व यही वैकुंठ बनाऊंगा मरूंगा नहीं सबको काबू में रखूंगा मैं सुखी होऊंगा मैं आनंद उठाऊंगा मेरा परिवार मैं जो देखूंगा वो मेरा है चाहे वो दूसरे की पत्नी हो या दूसरे का राज्य हो वो जो देखूंगा वो मेरा राक्षस प्रवृति असुरों की प्रवृति है प्रभु जी मैं नहीं कह रहा गीता कह रही है दुख आल्यम अशाश्वतम अगला अनित्यम असुखम लोकम भगवान ने कहा बदमाश है ये मैंने दुखाले कह देगा तो भी बोलेंगे कहीं से सुख निकाल लूंगा जी तो वर्ड क्या यूज किया नेक्स्ट असुखम यहां सुख नहीं है यही मैंने पहले दिन क्या कहा था दुख की कमी को आप क्या समझ रहे हो सुख समझ रहे हो ध्यान करिए वापस जाइए पहले दिन यहां सुख की कमी नहीं सुख नहीं मिला दुख की कमी हुई है उसको आप क्या समझ रहे हो जैसे कि बड़ी गर्मी लग रही है और इनकम टैक्स की टेंशन है जैसे ही ऑफिस में घुसे एयर कंडीशन आह मजा आ गया तो दूसरा भी सोचेगा इनकम टैक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसका, अरे नहीं यार अब तो आ गया ये ठंड तो कम हो गई परंतु तो वो तो अभी भी याद मत दिला क्या कर ठंडे की कुछ मजा लेने दे क्या मजा ले रहा है दुखों की कमी है ना प्रभु जी तभी भगवान ने क्या कहा अब देखिए प्रभु जी अ असुखम अनित्यम लोकम जब भी ध्यान रखिएगा ब्राह्मण को जब आप ब्राह्मण के पास जाएं कि मेरे को कुछ यज्ञ कराओ कुछ अच्छा करने के लिए तो ब्राह्मण का पहला कार्य ये बताना उसको बताऊँ क्या बताना है कि आपको कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा ये इच्छा पूरी होने के बाद भी फिर भी आप यजमान हो आप इच्छा कर रहे हो मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं आपके लिए यज्ञ कर रहा हूँ अब आप कराना चाहते हो तो ठीक है नहीं कराना चाहते हो तो नहीं जब भी आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में जब शादी होती है तो हर श्लोक के बाद एक शब्द कहा जाता है और उस शब्द का नाम है सावधान श्लोक बोला उसके बाद सावधान फिर श्लोक बोला सावधान तो किसके साथ गड़बड़ हुई थी है कौन थे शिवजी शिवाजी के गुरु क्या नाम था रामदास जी रामदास जी की शादी होने का टाइम आ गया प्रभु जी रामदास जी फेरों में बैठे हैं पंडित जी बार बार हर श्लोक के बाद क्या बोल रहे हैं सावधान तो रामदास जी ने पूछा भाई एक मिनट रुक ना तो ये हर श्लोक के बाद सावधान क्यों बोलता है बोलता है गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे और बोलते डेंजरस है, है? बोलते तैरना आता है बोलते नहीं तो समुद्र में छोड़ दू तो क्या होगा बोले ढूक जाऊंगा बोले तो यह ऐसा है फेरों से उठ के भाग गए फेरों से उठकर भाग गए बोलते मैंने शादी मैं गृहस्थलायक की नहीं हूं तैयारी नहीं हूं हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नैश्ठ ब्रह्मचारी तो उनसे किसी ने पूछा शादी क्यों नहीं करी मैंने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं एक बच्चे को भी अपने भक्त नहीं बनाने की शक्ति रखता और जब मैं ये शक्ति नहीं रखता तो मैं, मैं शादी क्यों करूं मैं डॉक्टर इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे दवाइयों के बाकी सब चीजों के नाम याद रहते हैं दवाइयों को छोड़कर ऐसे व्यक्ति को डॉक्टरी करनी चाहिए प्रभु जी है तो प्रभु जी ब्राह्मण का काम है सत्य बोलना ब्राह्मण का काम क्या है मूर्ख बनाना नहीं गीता साफ कह रही है दुखालयम शाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम यह अनित्य है वहां अशाश्वतम कहा क्या कहा अनित्य और क्या कहा असुखम लोकम ये अब आप करिएुजी कोशिश मेरा काम था सत्य आपको बताना अब आप कहोगे ठीक है यहां होगा परंतु स्वर्ग लोक में तो आनंद है अब आपकी जानकारी के लिए सबसे श्रेष्ठ लोक माना जाता है ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ लोक कौन सा है यहां दुख सबसे कम है मैं सुख नहीं कहूंगा क्योंकि भगवान ने क्या कह दिया दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम अब भगवान जानते थे हम बदमाश हैं हम गएंगे स्वर्ग जाके मजा करूंगा तो भगवान ने क्या कहा ब्रह्म भुवना पुनर्वर्ती अर्जुना जन्म अर्जुन मृत्यु का चक्कर है हर चीज आशाश्वत है तो स्वर्ग तो प्रभु जी आपको बता दू स्वर्ग का सुन लीजिए जब जिस व्यक्ति ने बहुत पुण्य अर्जित किए हों कर्म पे जब आऊंगा जब बता दू आपको पुण्य एक्चुअली पुण्य का मतलब यह है कि दुखों की कमी हो जाएगी आपको दुखों की कमी हो जाएगी तो आप स्वर्ग जाते हो और स्वर्ग में प्रभु जी जन्म होता है सीधा सोलह साल का वहां बच्चा नहीं होता कोई क्योंकि बचपना प्रभु जी मल में पड़े हैं ये पड़े हैं तो दुख तो होता ही है तो सीधा सोलह साल के होते हो और सोलह साल और मजे की बातें में बुढ़ापा भी नहीं है बीमारी भी नहीं है परंतु जन्म ये हुआ सोलह साल और मृत्यु हुआ प्रभु जी अब वहां क्या हिसाब किताब है वहां आसक्ति नहीं है प्रभु जी आप भोगविलास खूब करते हो मतलब उसका कोई अंत नहीं है अब जैसे उदाहरण देता हूं आप सुनिएगा क्या होता है ऐसे दस लोग हम बैठे हैं स्वर्ग में ठीक है प्रभु जी मेरा पुण्य खत्म हो गया मैंने मतलब जितना टिकट लिया था वो टिकट ये हिसाब क्या है प्रभु जी भैया तुमने यूरोप जाने के लिए पैसे दिए चालीस हजार के छह दिन जाओगे तो छठे दिन आपको ट्रेवल एजेंट बिठा देगा किसमें हवाई जहाज में तो मेरा भी पुण्य जो था वो जितना अर्जित किया था वो क्या हो गया बैलेंस फिनिश क्रेडिट कार्ड जीरो तो मैं क्या होगा प्रभु जी मैं इमीजिएटली उसी स्थान से मैं नीचे गिर जाऊंगा शरीर समेत जो मेरा स्वर्ग का शरीर है उसके समेत गिरूंगा अब उसके बीच में और ये जो भूमंडल है इसके बीच में प्रभु जी एकदम अंधेरा है और उसमें वहां राक्षस है कुछ स्पेशल राक्षस जिनका की आहार जो है वो स्वर्ग से गिरने वाले का जो शरीर है वो उनका आहार है माई गॉड जबरदस्त टॉप पे होकर आप जब गिरते हो तो वो आपको खाते हैं और जब खाते हैं आपको तो आपको दर्द होता है जब दर्द होता है इतना भयंकर दर्द होता है कि आप शरीर त्यागते हो आपके आंखों से आंसू निकलते हैं और उस आंसुओं में से आत्मा नीचे गिरती है आत्मा नीचे गिरती है बादलों में बादलों में गिरती है पानी में जाके बूंदों में जाके। आ जाती है वो बूंद जब बारिश होती है वो अन्न में जाता है वो अन्न जब पुरुष खाता है वो आत्मा अंदर जाती है और वीर्य के रूप में वो मां के गर्भ में प्रवेश करती है इस तरीके से सारा चक्कर बार बार चलता रहता है तो यहां भगवान ने कह दिया अ ब्रह्मा भुवन पुनर पुनर्वर्तिनो अर्जुना महाम उपत्ये तु कौन तय पुनम जन्म ना विद्य परंतु अगर तू मेरे पास वापस आ जाएगा तो यह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा अब ध्यान करिए ध्यान सुनिएगा हम लोग सबों को एक रोग है यहां और उस रोग का नाम है भव रोग क्या नाम है भव रोग भव का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रोग है सबों को तो उसका मतलब अगर हम रोगी हैं तो ये जगह क्या हुई प्रभु जी हॉस्पिटल हस्पताल है ये क्योंकि रोगी कहां होता है और आपने इस अस्पताल को क्या समझ लिया होटल अब कोई रोगी अगर अस्पताल को जाके होटल समझ ले उसका क्या होने वाला है बेड़ा गर्ग यह बहुत अच्छा हम सब के सब भव रोग से पीड़ित हैं और इस हस्पताल से बी बीमारी का इलाज करने की जगह वो कार्य कर रहे हैं जिससे कि बीमारी और बढ़ रही है दूसरी चीज कल बताया था ना हम लोग क्या है सब बद जीव हैं क्या जीव हैं बद बंधे हुए जीव हैं तो बद कहां होते हो जेल में तो ये बड़ा अजीब सिस्टम है यहां हम जेल के अंदर अस्पताल में है पहले तो अस्पताल से निकलना है और फिर जेल से भी निकलना है तो कहते हैं ना ये क्रिमिनलों का वार्ड है तो ये जेल कम अस्पताल है है ना प्रभु जब क्रिमिनल को तबियत तब तब खराब होती है तो उसको जनरल वार्ड में नहीं रखते उसका वार्ड जेल जैसा ही होता है अस्पताल के अंदर तो ये भव रोग से पीड़ित बदजीव और मजा करना चाह रहे हैं करो और बड़ा अजीब मजा है यहां का पता तो जब कोई स्किन डिजीज हो जाती है ना एक्जिमा या कुछ हो जाता है ना तो वहां खुजाओ तो बड़ा मजा आता है हाँ जब स्किन डिजीज होती है वहां खुजाने बड़ा मजा आता है और खुजाता है जितना खुजाता है उतना बीमारी बढ़ती है क्यों यहां का भी जो सुख है ना वो इसी तरीके से आजा आ, आ, आ, आ, आ क्या मजा रहा है अभी बेटा बढ़ रहा है तेरा रोग बढ़ रहा है तेरा रोग बढ़ रहा है बच्चे के साथ भी होता है चोट लग जाती है कई बार वो काला सा पत्री आ जाती है ना ऊपर पड़ी उस टाइम खाज करने की दिल करता है ना प्रभु जी तो आप करते हो उसका टाइम हाथ बांध देते हो कि इसको अगर खाज दिया इसने इसको तो मजा आ जाएगा परंतु तो बाद में रोएगा क्योंकि ये वुंड जो है ये जो घाव है ये बढ़ जाएगा और यही हमारे साथ होता है ये भौतिक जगत के जो आप जो सुख अनुभव करते हो उसको इस तरीके से बताया गया है कि जितना खुजाओ उतना बड़ा मजा आ रहा है बेटा मजा कहा है उसका अंत तो दुखी है तो इसलिए दोनों चीज और जन्म मृत्यु जरा दुख बताया गया जन्म मृत्यु को मैं बता चुका हूं इसके बारे में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम भगवान ने ज्ञानियों के बारे में बताया कि ज्ञान क्या है उन्होंने बताया एक उसमें से एक पॉइंट यह है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दुख मानता है वो ज्ञानी है वो क्या है ज्ञानी है क्योंकि वो उसको दूर करने की कोशिश करेगा समझो इस बात को जो इसको दूर करने की कोशिश करेगा अब अब क्या बताया जन्म बंधना जन्म बंधन है जन्म क्या है बंधन है तो प्रभु जी बार बार जन्म लोगे मृत्यु लोगे तो बंधन में फंस रहे हो और बंधन में तो कोई खुश हो नहीं सकता अब एक बड़ा अजीब चीज कई बार बोलते हैं मुझे लोग अरे प्रभु जी जब तक दुख नहीं हो तो सुख का क्या मजा है है ना प्रभु जी तो प्रभुपात जी बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते थे पहले अंग्रेजी बताऊंगा फिर हिंदी बोलूंगा यू nice नहीं है जानने के लिए कि लात ना पड़े तो कितना मजा आता है गधे गधे लात मार क्यों मजा लेना है भाई क्योंकि तू जो लात मारेगा तो दुख होगा और बाद में जब तू नहीं मारेगा तो मजा आएगा है? ऐसा होता है बताइए भाई ये तुझे क्या पता है जब तक तुझे कैंसर नहीं होगा तुझे स्वस्थ होने का क्या मजा पता लगेगा बोले तुझे ही हो भाई हैं बीमार पड़ना जरूरी है प्रभु जी यह जानने के लिए स्वस्थ होना कितना अच्छा है गरीब होना जरूरी है जानने के लिए कि अमीरी की क्या मजा है, है? जरूरी है अज्ञानी होना जरूरी है जानने के लिए के ज्ञान कितना बढ़िया चीज है कैसे बुरखता वाली बातें करते हैं हम लोग कोई जरूरत नहीं है आप पता नहीं भगवान से अलग रहने के लिए क्या क्या फंडे लगाते हैं प्रभु जी लोग पूरा दिमाग लगा देंगे किस तरीके से भगवान की बात ना माने भगवान नहीं है अब आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया था दो प्रकृतियां हैं और दोनों प्रकृतियों के मैं बताता हूं भौतिक प्रकृति को एक और नाम है उसका इस भौतिक जगत का उसका नाम है कुंठा क्या नाम है कुंठा कुंठा का मतलब कुंठित कुंठित का मतलब दुखी इस जगत को क्या कहा गया है कुंठा हम ही कहते हैं और एक जगत का नाम और है वही कुंठा वही का मतलब जो कुंठा से परे है उसको वही कुंठ कहते हैं आप सिंपल समझ लीजिए ये कुंठा आत्मा जो है वो सत्यित है मैं तो आनंद का स्वरूप हूं क्योंकि मैं आनंद का अंश हूं प्रभु जी तो बताइए सत्यित वाला व्यक्ति कहां फंसा हुआ है असत अचित निरानंद में क्या ये मेरा घर है है? हमारी बताऊ क्या हालत है मछली को पानी से निकाला आपने हे मछली रानी वो मछली वो बो, बोलो बो, बो, क्या बोलते जल्दी बोलो पानी में डालो वापस नहीं नहीं तेरे लिए हजार कमरों का मैंने एक महल बनाया है उसमें हजारों नौकर हैं उसमें रोज तुझे हजारों डिश मिलेंगी एयर कंडीशन है टोटली मछली क्या कहेगी यार पानी में डाल दे वापिस हम भी प्रभु जी तड़प रहे हैं जैसे देखा ना मछली को आप निकाल के अगर आप जमीन में डाल देते ना तो तड़पती है उछलती है कूदती है क्यों कूदती है उछलती है क्योंकि वो पानी ढूंढ रही है हम लोग भी जन्म जन्मांतर ये कर लूंगा तो उससे कुछ खुशी मिल जाएगी ये कर लूंगा तो आनंद मिल जाएगा इतना पैसा आ जाएगा तो आनंद मिल जाएगा अरे इस घर में शादी हो जाएगी तो आनंद मिल जाएगा ऐसा बड़ा नाम वाला बन जाऊंगा तो आनंद मिल जाएगा छटपटा रहे हैं बचपन से लेके अंत तक फिर एक दिन छट छटपटाते चले गए फिर अगला जन्म लिया फिर छटपटा रहे हैं हकीकत में ढूंढ क्या रहे हैं अपना घर अपना स्थान ये हमारा घर नहीं है ये जेल है ये हस्पताल है और अस्पताल और जेल तो कभी किसी का घर हो नहीं सकता हमें वापस जाना है उस जगह को वैकुंठ कहा है और आप पूछो गीता में है क्या हां चलिए बात करते हैं भगवान ने पहले बताया दुखालयम और फिर बताते हैं परस तू भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातना यह सर्वेश भूतेश इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो अभी हमें व्यक्त नहीं है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है यहाँ का दो पदार्थ यहाँ व्यक्त और अव्यक्त आपका हवा व्यक्त है क्या अव्यक्त है अव्यक्त है तो यहां दो प्रकार के पदार्थ है व्यक्त और अव्यक्त मन क्या है व्यक्त है अव्यक्त, अव्यक्त शरीर व्यक्त तो इन दोनों प्रकार के चीजों से परे है वो शाश्वत है और ये जगह क्या है और शाश्वतम और वो जगत क्या है शाश्वत और इस व्यक्त तथा अव्यक्तार से परे है ये परा श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है जब इस संसार का सब कुछ क्षय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता जिसे वेदांत तो प्रकट तथा विनाशी बताते हैं जो परम लक्ष्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है यमप्राप्य, यमप्राप्य नद धामा परम जिसको प्राप्त करने के बाद नानिवर्तनते ये वापस इस चक्कर में नहीं आता तद वो धाम धाम का मतलब जगह किसकी है परम परम मेरी है अगर जगह है तो भगवान निराकार है साकार है फिर से दो जगह साकार भगवान भी साकार और जीव भी साकार आगे फिर बोलते हैं यद अब बताते हैं भगवान देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं ना वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है न और ना अग्नि या बिजली से क्योंकि भगवान की अंग्रांति से वह प्रकाशित होता है जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते यद गतवा नानिवर्तनते तद धामा परमम आम यद गतवा जो वहां चला गया ना निवर्तन्ते इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आता तद धामा परम आम वो परम धाम किसका है मेरा है तो हमारा लक्ष्य क्या है प्रभु जी अपने घर वापिस जाना मैं कहीं और नहीं ले यार आपको कमाल है किसी को आप घर जाने का रास्ता बताओ और वो कहे यार पागल है ये तो और हमारी हालत बताऊं क्या अब आता हूं दान पे सुन लो इसके बाद सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया विद्या दान को अब विद्या के नहीं मैं बता चुका हूं आपको भौतिक जगत का ज्ञान अविद्या बनाया बताया गया शास्त्रों में क्योंकि क्या बताया था डेफिनेशन अविद्या अविद्या च अविद्या वो ज्ञान है जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर दिलाए और विद्या अमृतस्य च विद्या वो है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दे मतलब अस्थाई से निकाल दे वो उसको विद्या बताया गया है अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा आपने एक लड़के को देखा जो रिलायंस के अंबानी का लड़का अब आपको चांस मिला जाने का कहा सोमालिया आप कहां गए प्रभु जी सोमालिया गए अब सोमालिया में आपने देखा उसी लड़के को सड़क पे क्या कर रहा है रोटी के लिए भीख मांग रहा है प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वहां गया था किसी काम से और इसको क्या हुआ कोई टक्कर वक्कर होगी गई एमनिशिया हो गया एमनिशिया में क्या होता है व्यक्ति अपना पिछला जीना जीवन भूल जाता है अब यह भूल गया प्रभु जी परंतु आपने इसको पहचान लिया अब बताइए मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगा उसमें कौन सी श्रेष्ठ है अपने घर में छोड़कर आप कहते हैं यार तेरे पिता जो है इतने अमीर है तुझे ये रोटी का दाना पानी के लिए रोटा नहीं चल चल मेरे साथ में तुझे कैसी तरीके से तेरे पिता के पास पहुंचाता हूं कौन सी चीज श्रेष्ठ है पहला या दूसरा कुछ ही बोल रहे हैं जोर से सभी बोलिए ना दूसरा हाँ आज बाकी लोग जो ये दान पुण्य कर रहे हैं ये पहने वाले हैं अबे ये खा पी ले डॉक्टरी का इलाज करा ले कंबल ले ले परंतु यहीं पढ़ा रहे परंतु भक्त क्या बता रहा है कि यार ये तेरी भी यही हालत है मेरी भी यही है हाँ चाहे पैसे वाला हूं टेंशन में तो मैं भी दुखी हूं कई बार जब भी लोग कहते हैं मर्सरी से बैठे होंगे गरीब देखेंगे बेचारा मैंने तू भी तो बेचारा ही है तेरे को भी टेंशन है उसको भी टेंशन है हैं जी दुखी तो वो भी है और ये भी है मेरे ख्याल से तू ज्यादा है वो तो आराम से रात को सोता है तू सोने को ढूंढता है कि कैसे नींद आ जाए हैं जी वो बिस्तर ढूंढता है सोने के लिए आप बिस्तर के ऊपर सोना ढूंढते हो हैं जी वो खाना ढूंढता है भूख पूरी करने के लिए आप भूख ढूंढते हो खाने के लिए है ना क्या है दोनों की हालत बराबर है तो भक्त कौन है जिसने वो भी जान लिया आपको भी जान लिया कि चलो क्या करते हैं साथ चलते हैं प्रभुपाद जी यही कहते थे मैं वैकुंठ जा रहा हूं मैं तुम्हें लेने आया हूं मुझे वहां से भेजा गया है गोलक वृंदावन से कि चलो तो आज हम आपसे यही कह रहे हैं चलो परंतु चलने का मतलब नहीं है कि छोड़ दो अभी जो है क्या छोड़ दोगे रास्ते में क्या खाएंगे नहीं तो ये जीवन क्या है वो ही जाने का एक रास्ता है तो जीना तो पड़ेगा तो खाना भी पड़ेगा और खाने के लिए काम भी करना पड़ेगा और काम करने के लिए कुछ ज्ञान भी अर्जित करना पड़ेगा अविद्या को भी लेना पड़ेगा परंतु अविद्या को क्यों ले रहे हैं विद्या के लिए ध्यान रखना जी किस लिए रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए आज हमारे साथ क्या है हम मंदिर क्यों आ रहे हैं जीने के लिए जबकि मंदिर क्यों आना चाहिए कि जिए असली मंदिर पहुंचने के लिए मैंने कल बताया था ना वैकुंठ की क्या है ये दूतावास मंदिर क्या है दूतावास आप दूतावास में क्यों जाते हो दूतावास में आके उसको बोलते हो भाई क्यों आया है भाई यही रहना है अब यहां रहते नहीं तो वीजा लगता है कहां जाने का अमेरिका एम्बेसी में आप क्यों जाते हो अमेरिकन एम्बेसी में वीजा लगाने जाते हो कहां जाने के लिए अमेरिका तो वैकुंठ का दूतावास मंदिर है आजकल वीजा ऑफिसर नहीं है प्रॉब्लम यह आ गई कि आजकल यहां वीजा ऑफिसर नहीं है बताते नहीं कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या करना है यह प्रॉब्लम हो गई है जब ही यह दूतावास क्या हो गए हर लाल डब्बा लेटर बॉक्स नहीं होता हर लाल डब्बा लेटर बॉक्स नहीं होता प्रभु जी यह ध्यान रखिएगा यही प्रॉब्लम हो गई है तो इसीलिए वैकुंठ अब प्रश्न उठता है हमें बद जीव बताया गया है क्या बताया गया तो बद का मतलब किसी चीज से तो बंधे होंगे अब सुनिएगा बद जीव कहलाते हैं उसका मतलब किसी चीज से तो बंधे होंगे और जिस चीज से बनते हैं उनको कहते हैं गुण गुण कहते हैं उनको क्या कह कहते हैं गुण अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोगों सबने सत्संग अटेंड किए होंगे गुण का दूसरा मतलब होता है रस्सा तीन गुणों के बारे में सबने सुना है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये भौतिक जगत है ना प्रभु जी इसकी हर चीज ध्यान सुनिएगा ये लोहे की नहीं बनी हुई प्रभु जी इसमें पहले ये तीन गुणों से बनी हुई है उन तीनों गुणों के बाद इसने लोहा का आकार ले रखा है उन गुणों ने जैसे कि बर्फ नीली हो पीली हो लाल हो या कुछ भी हो पहले वो पानी है उसके बाद उसमें रंग डला हुआ है और उसके बाद उसके अलग अलग आकार हैं परंतु बेसिकली क्या है पानी इसी तरीके से जो भी चीज भौतिक जगत में है ना प्रभु इन तीन गुणों से बनी हुई है और ये तीन गुण सूक्ष्म होते हैं ध्यान रखिएगा जीवन में सूक्ष्म से स्थूल आता है किससे सूक्ष्म से स्थूल आता है समझा दूं जिससे थोड़ी साइंस पड़ी हुई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं हाइड्रोजन सूक्ष्म है के स्थल है गैस है गैस तो सूक्ष्म होती है हाइड्रोजन भी गैस है वो भी वायु किसम की गैस है हाइड्रोजन भी गैस ऑक्सीजन भी गैस परंतु तो इन दोनों को जब मिलाया जाए तो क्या बनता है सूक्ष्म या स्थल स्थूल पानी इसी तरीके से आपका घर पहले कहां शुरू हुआ मन में और मन क्या है विचार क्या है स्थूल या सूक्ष्म और सूक्ष्म से क्या बना स्थूल आपका अगला शरीर भी किससे बनता है यम यम बाप स्वरण भाव तजन्ते तनते कि जैसा जैसा भाव तेरा होगा उसी हिसाब से अलग तुझे कलेवर अगला शरीर मिलेगा और भाव क्या होता है सूक्ष्म और कलेवर क्या है स्थूल तो इसी तरीके से ये तीन गुण लगते तो सूक्ष्म है परंतु सारे स्थूल का कारण है ये सारा ये तीन गुण इसमें है नहीं ये तीन गुणों से बना ही है ये कई बार गलती कर जाते हैं और इन तीन गुणों को क्या बताया गया गुण को बताया गया रस्सा और तीन गुण है क्या क्या है भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है चौदह अध्याय में भगवान कहते हैं सतो रजो तमो जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में संपर्क में आता है तो वह इन गुणों से बंद जाता है अब समझिए जब हम वैकुंठ से गिरे प्रभु जी इसको समझिए तो हमको ये शरीर क्यों मिला अगर आपको पानी के अंदर डाइविंग करते हैं ना डाइविंग डाइविंग हिंदी में क्या कहें गोताखोरी जब गोताखोरी करने जाएं आप समुद्र में और आपको बहुत नीचे जाना हो तो आपको एक किस्म का एक गोताखोरों का क्या होता है प्रभु जी ड्रेस होता है वो दिया जाता है तभी आप नीचे जा सकते हो तो इसी तरीके से क्योंकि हमारा नेचुरल स्वभाव पानी के अंदर रहना नहीं है इसी तरीके से हम है तो सच्चिदानंद परंतु आकार रहे हैं असत अचित निरानंद की जगह में तो हमारा शरीर भी कैसा होना चाहिए प्रभु जी जो इससे मैच कर सके इसलिए वैकुंठ से गिरते हैं तो ये शरीर हमें दिया जाता है वही भगवान या कहते हैं जब शाश्वत जीव प्रकृति के संपर्क से आता है कौन सी प्रकृति से, से? भौतिक प्रकृति के संपर्क से आता है तो वह इन गुणों से बंद हो जाता है सुनिए इन तीन गुणों का क्यों जाना जाए क्योंकि भगवान कहते हैं चौदह अध्याय के पहला श्लोक प्रभु जी नौवें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं राज विद्या राजभुम मतलब सारे विद्याओं का राजा है राज और सारे रहस्यों का मतलब समझ रहसे। सारे रहसे राजा है, तो है? है किसके बारे चर्चा करें तीन गुण तो भगवान क्या कहते हैं देखिए भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है आप कहोगे प्रभु जी गुणों का ज्ञान जानने से क्या फायदा होगा तो ध्यान बताइए मुझे एक चीज मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि मतलब हमारी हालत बहुत खराब आप अपनी पोजीशन लीजिए इतनी खराब कि डॉक्टर कह रहा है कि ये दवाई अगर आप खाओगे तभी बचोगे तो मर जाओगे अब वो दवाई क्या है एक बहुत बड़े सेफ में है किसमें प्रभु जी जिस सेफ को किसी बब से भी नहीं तोड़ा जा सकता परंतु उसका एक ताला है जिसकानेशन है नंबर तो बताइए दवाई प्राप्त करना जरूरी है पहल सबसे ज्यादा या, या नंबर जानना क्योंकि नंबर जान के दवाई तो मिल ही जाएगी समझे आप आपको कहोगे नहीं दवाई सबसे जरूरी है नहीं दवाई तो जरूरी है ठीक है परंतु तो जरूरी है बस क्योंकि जब उसका ताले का कंबिनेशन मिल जाएगा नंबर क्या है मिलते ही प्रभु जी क्या होगा दवाई तो मिल गई तो ये तीन गुणों को जो समझ गया कि कैसे बंधे हैं अब बंधना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई रस्सी से बांधे और पता लग जाए कि बांधा कैसा था इसने कैसे डाली थी तो खोलनी आसान है मुश्किल है आसान हो जाती है क्यों कैसे पड़ी हुई है मैं बंधा हुआ कैसे हूं अगर यह जान गया हो गया काम तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यह समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ है क्योंकि अगर यह ज्ञान समझ लिया आपने तो समझ लो जीवन तो सफल हो गया तो इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है निश्चित नहीं क्या कहा है सुनिश्चित है कौन जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों को समझ जाए पहले क्या समझना प्रकृति के बारे में कि प्रकृति क्या है भौतिक दुखदायी दुखालयम मुझे इससे निकलना है मैं जीव हूं मैं सनातन हूं मैं आनंद से पूर्ण हूं फिर भी मैं दुख उठा रहा हूं मुझे निकलना है मैं बंधा हुआ हूं निकल नहीं पा रहा तो भगवान ने कहा तीसरी चीज बंधा हुआ कैसे उसको जान गया तो तू तु, मुक्ति तुझे सुनिश्चित होगी वर्तमान स्थिति जाए और क्या कहते हैं देखिए वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो यहां पर उसका दोबारा जन्म नहीं होता उसका मतलब आप चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य शूद्र जन्म से नहीं गीता में साफ कहा गया है चतुर्वर्णम मया सृष्ट गुना कर्म विभाग चतुर्वर्णों की सृष्टि मैंने करी है परंतु गुणा और कर्मों के अनुसार विभाजन है जन्म के अनुसार नहीं मैं जब जनरल मैनेजर था फाइव स्टार होटल का हकीकत में मैं शुद्ध था क्योंकि मैं वैश्य के नीचे काम कर रहा था ध्यान रखिएगा चाहे मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है परंतु अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप क्या हो शूद्र हो चाहे आप जनरल मैनेजर नहीं कंपनी के सीईओ भी हो और आपको जानकारी के लिए आज से पंद्रह साल पहले पढ़ा था मैंने सबसे सैलरी मिलने वाला मतलब सबसे बड़ा शूद्र कौन था अमेरिका में था एक जिसको कि 837 करोड़ रुपए सैलरी थी साल की 837 करोड़, 837 करोड़ 837 करोड़ बैंकों में होती है प्रभु जी सिर्फ बैंकों में होती है क्योंकि बैंक हमें लूटता है, है? आजकल तो हर चीज के लिए पैसे चार्ज करता है बाहर के बैंक तो पैसा रखने के लिए भी चार्ज कर देते हैं स्विस बैंक में तो पैसा रखने का भी चार्ज होता है तो प्रभु जी जानना ये अनिवार्य तुझे बता दिया कि आप जिस स्थिति में हो प्रभु जी अगर आप इन तीन चीजों को जान गए तो आप निकल जाओगे जंगल जाने की जरूरत नहीं है समझिए आप इससे इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन तुझे क्षत्रिय अपना लड़ाई का छोड़ने की जरूरत नहीं है तो जिस स्थिति में है तो उस स्थिति में प्राप्त कर सकता है आगे देखिए क्या कहते हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है अब ध्यान सुनोगे इसका मतलब नहीं भगवान बन जाएगा क्योंकि हम भगवान कहश हमारी प्रकृति भी क्या है दिव्य हमारी प्रकृति क्या है आत्मा क्या है दिव्य तो यह गुणों से अगर वह छूट जाएगा तो उसका क्या मिलेगा उसको दिव्य प्रकृति मतलब अपने स्वरूप को पहचान जाएगा अब समझिए ध्यानपूर्वक ये जो तीन गुण हैं पहली चीज क्या करते हैं ये बांधते हैं क्या करते हैं प्रभु जी बांधते हैं फिर ये तीन गुण विब, विभिन्नता पैदा करते हैं वैरायटी जिसे वैरायटी कहते हैं प्रभु जी कैसे तीन मेजर कलर क्या है प्राइमरी कलर्स रंग लाल पीला नीला इनको मिलाकर बाकी सारे रंग बनाए जाते हैं सफेद कोई रंग नहीं होता इन तीनों को मिलाकर अनंत रंग बनाए जा सकते हैं इसी तरीके से सतो रजो और तमो गुणों के मिश्रण से अनंत विभिन्नता पैदा होती है जो आपकी मानसिक विभिन्नताएं भी हैं ये इन तीन गुणों के मिश्रण के कारण हैं क्लियर हुआ तो ये विभिन्नता पैदा करती हैं और बांधती हैं और दूसरा क्या है ये सर्वव्यापक है कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ये नहीं है करती क्या है यह भ्रमित करती है यह भुला भुला देती है हम कौन है बांधेंगे कैसे हमें जब हम भूल जाएंगे हमारा रोग ही क्या है कि हम भूल गए कि मैं कौन हूं आगे तीनों गुणों के द्वारा मोह सारा संसार मुझे जो गुण अतीत और अविनाशी हो नहीं जानता इन तीन गुणों के कारण हम भगवान को जान नहीं पाते अब ये तीन गुणों के बारे तो गुण में सुनिए तो तमोगुण में रजोगुण और इनके बारे समझ लीजिए तमो तमो में क्या होता है तमो में आप गलत को सही समझते और सही को गलत धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सही और गलत में भौतिक में भी है प्रभु जी गलत को सही और सही को गलत अब इससे आप पैदा क्या होता है आलस्य नींद ये तमोगुण का है कार्य आलस्य नींद ये सब तमोगुण अब इसमें क्या चाहते हो एकदम इंद्र तृप्ति कोई काम ना करूं और मुझे क्या मिल जाए इंद्र तृप्ति यह कस काम है तमोगुण का। रजोग रजोग क्या है अब तमोग को बताओगे बताया गया है लोहे का रस्सा रजोगुन को बताया गया है? चांदी का रस्सा बंदे तो है चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो चाहे लोहे का हो अब क्या है इसमें क्या होता है रजोगुन में जो व्यक्ति होता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं उसका कोई लिमिट नहीं होती उत्कंठा और तृष्णा ललायत रहता है और विलाप करता है जब मिले नहीं तीसरा यह करता क्या है भ्रमित करता है व्यक्तियों को चौथा इसमें आप कंफ्यूज रहते हो मतलब फ्यूज उड़ा रहता है आपका कंफ्यूज का मतलब भ्रमित क्या करूं क्या नहीं करूं क्या सही है क्या गलत है इसी उदेड़गुन में लगे रहते हो अधर्म और धर्म क्या है क्लियर पता नहीं लगता समझ में नहीं आता क्या करूं और इसमें बंधा हुआ कैसे लगता है रजोग तमोगुण में क्या है आलस्य से और यहां किससे इच्छाओं से, से बंधा हुआ है इसमें वो इमीडिएटली इंद्र तृप्ति नहीं चाहता प्रभु जी बोलता है मेहनत करूंगा काम करूंगा फिर फल प्राप प्राप्त करूंगा फैक्ट्रिया लगाता है नौकरिया करता है सब कुछ वो इसी से कर रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए परमो गुण गादमाश होता है ड्रग एडिक्ट क्या करता है पहली चीज क्या बताया गया घर के अंदर चीजें चोरी होने लग जाए तो पहली चीज देखो बच्चे में किसी में गंदी आद तो नहीं लग गई है क्योंकि ड्रग एडिक्ट जो है वो प्रभु जी घर के सामान बेचना शुरू कर देता है ड्रग्स की आदत पड़ती है पहले वो क्या करता है प्रभु जी क्योंकि उसको पैसा मिलता नहीं है तो वो घर के सामान इमीजिएट चाहिए उसको उसको ड्रग्स चाहिए इमीजिएटली ये तमोगुण तमोगुण का का निशान, नशा, का निशान। नशा इन सबको करने के बाद क्या आता है प्रभु जी आलस से आपको नहीं बड़ा जोश होता है उसको दो पैक और लगा दे पता लग होश होता ही होश ही नहीं होता हम तो होटल में काम कर चुने प्रभु जी चार पैक पिलाने का उसको पता नहीं होता था क्या होता था फिर उसको आठ लिखते थे दो अपने आप ले जाते थे तबक तमोगुण का असर है अब आते सतोगुण सतोगुण प्रभु जी प्रकाशित करता है, है। में ज्ञान है इसमें संतोष है इसमें जानते हो सही क्या है और गलत क्या है यह आपको पापों से मुक्त करता है क्योंकि आप भौतिक चीजों के पीछे नहीं घूमते फिर परंतु यह भी बांधता है किससे बांधता है भौतिक सुख की अनुभूति से बांधता है तमोगुण में आपको पता ही नहीं है आप धर्म को अधर्म और धर्म को अधर्म समझते हो रजोगुण के अंदर आप कंफ्यूज हो और सतोगुण में क्या होता है क्योंकि आपकी इच्छाएं कम है इसलिए आपको संतोष है संतोष से क्या मिला आपको आपको एक खुशी का म... तो आपको भौतिक सुख प्राप्त होने लगता है दुख कम हो जाते हैं इसके कारण आप इसमें फंस जाते हो आध्यात्म की कोशिश नहीं करते आप कई बार लोग कहते हैं भाई भगवान क्यों नहीं बताते हमें सब अब आपकी जानकारी के लिए परमात्मा हर क्षण चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तमोगुण में व्यक्ति क्यों नहीं सुन पाता बताइए जो व्यक्ति आलस्य सो रहा है उसको चिल्लाओ तो क्या करता रहता है वो सोता ही रहता है रजोगुण में हमारी इच्छाएं इतनी जोर से बोल रही हैं कि भगवान की बात सुनाई नहीं देती और सतोगुण में इतने संतोषी है कि भगवान बोलते रह जाते हैं हम सुनते ही नहीं है जैसे मुझे याद है पुराने हमारे टीचर होते थे तो हमारे बणिये जो दोस्त होते थे उनको बोलते थे अरे सर ऐसा ट्यूशन चलाएंगे और ऐसा करेंगे और वो बैठा है बाद में हाँ बेटा क्या बोला <laughs> उसे इंटरेस्ट ही नहीं है सतोगुण में ज्ञान लिए अपना ठीक है यार क्या है मेरी साइकिल मेरे पास है मैं मस्त हूं तो भगवान बोलते रह गए परंतु इन तीन गुणों के कारण इसमें वो फंसे तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा इन आप मुझसे एक चीज पूछ सकते हैं उससे पहले मैं बता दूं आपको कई बार लोग कहेंगे फिर इसे निकले कैसे तो भगवान ने गीता में कहा है देवी है ये ये मम माया प्रपद्यन्ते सुनिए प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी ईश्वरी शक्ति को पार करवाना कठिन है किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं तो उसका मतलब कृष्ण की शरण में नहीं जाओगे इसको पार नहीं कर सकते अब आपकी जानकारी के लिए सुन लीजिए इस लोक में स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो सारे देवता भी इसमें फंसे हुए हैं तो आपको देवता तो तार ही नहीं सकते फिर बोल रहा हूं शिव जी को छोड़कर शिवजी इन तीन गुणों में नहीं है परंतु शिवजी के साथ प्रॉब्लम यही है कि जहां अपने लिए मांगा असुर बन गए जहां अपने लिए मांगा वहां असुर बन गए मेरे ख्याल लड़कियां लोग जाती हैं शिवजी की पूजा करती हैं पति अच्छा मिले तो मैंने किसके पास जा रही हो वो कहेगा मेरे जैसा दे दूंगा मैं यार मैं तो यही जानता हूं मेरे जैसा चलेगा क्या है मुझे समझ नहीं आता प्रभु जी लॉजिकली समझ आया मुझे क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे था प्रभु जी बचपन से मैं कभी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था जब तक कि मेरे को समझ नहीं आए मैंने कहा ये ये ये फिर ब्राह्मणों की बदमाशी है हम लोगों की बदमाशी है हमने बेवकूफ बनाया लोगों का क्योंकि शिवजी जी क्या देंगे एक भस्म रमाया भेज देंगे अपना ही जा बंजा पति इसका लड़की भागती हुई नजर आएगी है प्रभु जी क्या क्या कर रहे हैं सोचिए जरा विचार करिए भिखारी को जाके बोल रहे हैं हे भिखारी दो करोड़ तो दे भिखारी कहेगा दो तो जानता हूं करोड़ क्या होते हैं मैंने सुना ही नहीं तो शिवजी कहते हैं क्या मांग रही है मेरे को तो भस्म बनवाना आता है और मेरे ऐसे चेले होंगे कुछ दे दूं प्रभु जी अपने लिए कभी मत मांगना शिव से बहुत बुरी हालत होगी इमीजिएटली तथा स्थ इसी से तेरा सर्वनाश हो बता चुका हूं कल में हां शिवजी के 99 परसेंट सारे नहीं 99 परसेंट जो उनकी एक्चुअली उनके भक्त नहीं थे कोई भी वो क्योंकि भक्त का मतलब होता है किसी ने जाकर शिवजी से नहीं कहा शिवजी बताइए मैं क्या करूं सबने क्या कहा शिवजी से से शिव मैं जो कहूं वो कर मैं जो कहूं वो कर मैं भक्त थोड़ी हूं तेरा तू है भक्त मेरा क्योंकि आज्ञा किसको मालनी है शिव को क्या मुझे तो फिर फिर कौन हुआ भक्त आप किसको भक्त बना रहे हो हैं नंदी उठा उठा के मारेगा कि मेरे शिव को आप क्या बना रहे हो अपना भक्त अरे आज्ञा दे रहे हो जबकि आज्ञा का पालन करना चाहिए जब ही मैं सबको कहता हूं जिसके भी भक्त बनना चाहते हो पहले ढूंढो कि वो आपको आज्ञा क्या दे रहा है जब ही भक्त बन सकते हो नहीं तो आप ज्यादातर उसको भी भक्त बना देते हो जैसे कल राम हनुमान जी को भी क्या करा राम काज करबी को आतुर की जगह बोल रहे हो राम को साइड में कर मेरा काम करबी को आतुर मेरे काम कर तो यहां साफ कह दिया कि देवी देवता भी जो हैं वो इन तीन गुणों में हैं तो प्रभु जी एक चीज बताइए आप मुझे जो दलदल जानते हैं ना दलदल क्या होता है दलदल में फंस जाओ ना प्रभु जी अपने आप बाहर नहीं निकल सकते दलदल में अगर फंस जाओ तो अपने आप बाहर नहीं निकल सकते और दलदल का एक गुण और है जितना ज्यादा हिलोगे उतनी जल्दी अंदर जाओगे तो ये भौतिक जगत में भी यही हाल है जितना आप अपने आप कोशिश करोगे ना उतना फटाफट अंदर जाओगे तो क्या करो दलदल में बैठा हुआ व्यक्ति चिल्लाता है बचाओ बचाओ तो हम कैसे चिल्लाते हैं भौतिक दलदल से निकलने के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो भगवान किस भेजते हैं गुरु को भेजते हैं और गुरु रस्सा फेंकता है वो रस्सा क्या है भगवान के आदेश गुरु का अपना आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है गुरु का एक ही काम है कि भगवान के आदेश तो हमें तक पहुंचाए बस तो वो फेंकते हैं रस्सा और हम लोग बताओ क्या करते हैं गुरु तो नहीं खींचता अंदर परंतु हमारी हालत क्या होती है हमारी हालत गुरु को नहीं खेच पाते आजकल है ही नहीं गुरु वो भी अंदर घुसा हुआ है बेवकू बना रहा है आपका मैं बाहर निकला हुआ हूं इतनी सी मुंडी बाहर है बस मैं बाहर हूं अब अंदर फंसा हुआ है मेरे साथ ही बोलता है बाहर है अंदर अटका हुआ है पूर्ण रूपेण तो गुरु जो बाहर है ना प्रभु जी वो आपको गोविंद कोई गोविंद का है, हरे कृष्णा जब जबता रहे और ये पकड़ रस्सा अब हम लोग बताऊ क्या करते हैं प्रभु जी हम लोग पकड़ते हैं हा हाँ। अभी जैसे सात दिन पकड़े हो आपने आठवें दिन क्या करोगे छोड़ दोगे फिर अंदर गए पकड़ लिया फिर छोड़ दिया फिर पकड़ लिया ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो बेकार है अरे सही तरह पकड़ तो ले एक बार कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है कैसे निकलेगा तो इस रस्से से निकलने का वही तरीका है क्योंकि भगवान इससे बाहर है और भगवान के भक्त भी इन तीन गुणों से बाहर हैं तो ये आप ध्यान रखिए वेदों की बात हुई थी प्रभु जी ने वेदों की बात करी थी दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक मैं कुछ श्लोकों को ये दो तीन श्लोक पढ़ना चाहता हूं आपके सनों डायरेक्टली मैंने आपसे कहा था जहां जहां मैं डायरेक्टली प्रभुपाद जी की वाणी आपके समक्ष रख सकूंगा क्योंकि रस्सा मेरा काम क्या है मेरा काम है रस्सा फेंकना और प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं रस्सा फेंक रहे हैं परंतु रस्सा किसका है भगवान के आदेशों का है जब भी उन्होंने इसका नाम क्या लिखा है भगवदगीता यथारूप मेरा उसमें प्रभुपाद जी ने साफ कहा मेरा कोई दिमाग नहीं है सब दिमाग किसका है प्रभुपात जी का है हम भी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस सत्य से अलग नहीं हट रहे उस सत्य को सिर्फ आपकी भाषा में आपके समक्ष रख रहे हैं बस ध्यानपूर्वक सुनिए अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं पहला क्या है अल्पज्ञानी व्यक्ति वेदों के उस हिस्सों को आकर्षित होते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म की प्राप्ति शक्ति शक्ति का मतलब चाहे धन के रूप में हो यश के रूप में हो या ज्ञान के रूप में हो किसी भी रूप में हो उनकी तरफ उसका आकर्षण होता है उसको क्या कहा गया प्रभु जी अल्प इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्मय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है उनको क्या कहा गया अल्पज्ञानी आगे देखिए क्या कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोह्रस्त होते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय पैदा नहीं होता आगे वेदों में मुख्यता प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है हे अर्जुन इन तीन गुणों से ऊपर उठ मुख्यता उसका मतलब वेदों में 99 परसेंट तीन गुणों की चर्चा है परंतु एक परसेंट इन तीन गुणों से परे की भी चर्चा है उस एक परसेंट को ढूंढो उस एक प्रतिशत को गीता कह रही है प्रभु जी और कृष्ण भगवान ने खुशम कहा है बता दूंगा मैं किस लिए ऐसा है हे अर्जुन इन तीन गुणों से ऊपर उठो समे तो क्या कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं इन तीन गुणों से ऊपर उठो वेदों में भी उन हिस्सों को त्याग दो जो इन तीन गुणों के चक्कर में है अब आपको यह क्या मतलब है अब साम सुनिएगा वेद का मतलब है ज्ञान और ज्ञान एबीसीडी से शुरू होकर भाषा की परिकाष्टा है कविता कविता तक, तक पहुंचता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पीएचडी तक एक्चुअली पीएचडी नाम की कोई चीज नहीं होती एमए तक कही है पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है प्रभु जी आज पहली क्लास खराब है नहीं परंतु दसवीं से श्रेष्ठ नहीं है इसी तरीके से भगवान ने वेदों के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति के लिए दिया है संस्तुतिक्रिया है कि तमोगुण व्यक्ति पालन करते हुए रजोगुण में आए रजोगुण व्यक्ति कहां है सतोगुण में और सतो गुण वाला व्यक्ति उससे ऊपर पार कर जाए ध्यान रखिएगा चार गुण हैं तीन गुण जो भौतिक में है और चौथा गुण जो वैकुंठ में है उसको कहते हैं वसुदेव तत्व वासुदेव नहीं क्या कहते हैं वसुदेव तत्व कहते हैं शुद्ध वो शुद्ध गुण है, जाता है तो कभी रजो, तो कभी तमो। जैसे रात के समय आप आ खुला रखना चाहते हैं फिर भी नींद तमोगुण प्रभावित कर देता है परंतु अकलमंद व्यक्ति इस तमोगुण का भी इस्तेमाल करता है कैसे लिमिटेड सोकर इससे स्वस्थ हो जाता है है ना प्रभु जी तमोग उनका भी इस्तेमाल कर लिया मैं बता रहा हूँ आपको कल तक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे गलत को भी आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हो इस नींद को छह घंटे ज्यादा नहीं सोना चाहिए कितना प्रभु जी और छः घंटे वही सो सकेगा अपनी नींद पूरी कर सकेगा आपकी जानकारी के लिए नौ से बारह की जो नींद होती है ये छह घंटे की नींद देती है नौ से बारह बारह से चार की चार घंटे में चार घंटे की नींद मिलती है और चार के बाद जितना सोते हो आधी नींद मिलती है चार से छ एक घंटे की नींद चार से आठ दो घंटे की नींद जब भी अंग्रेजी में तो कहावत थी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज जब भी हम ये नहीं कहते जल्दी उठो हम कहते जल्दी सो क्योंकि जब जल्दी सो गए तो जल्दी तो उठोगे तो आप कहोगे प्रभु जी आपने फंसा रखा है ये इमरजेंसी सिचुएशन है क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि सोए कम उठे कम तो थोड़ी सी एमरजेंसी सिचुएशन है प्रश्न उठता है इन गुणों का इस्तेमाल कैसे करें इन गुणों से निकलने के लिए तो सरल उदाहरण दे रहा हूं आपको आप जंगल में गए जंगल में गए वहां कांटा चुप गया आपके पास सुई हुई कुछ नहीं है तो क्या करोगे तो एक कांटा और तोड़ो उस कांटे से इस कांटे को निकाल दो इसी तरीके से इन तीन गुणों का इस्तेमाल करो इन तीन गुणों से निकलने के लिए बाढ़ का पानी डुबोता भी है और बाढ़ का पानी ही निकालता भी है समझ गए आप प्रभु जी तो इसी तरीके से इन तीन गुणों का इस्तेमाल करेंगे इन तीन गुणों को से निकलने के लिए छे सतोगुण प्रधान है छे रजोगुण प्रधान है और छह तमोगुण प्रधान है अब आपकी जानकारी के लिए फिर आपको ऐसा आप लोग सत्य सुन, सुना नहीं है इसलिए आपको एकदम पहली बार में शौक लगेगा शिव जी और दुर्गा जी के उपासकों को तमगुण तमोगुण में माना गया है अन्य देवताओं के उपासकों को रजोगुण में माना गया है और विष्णु के उपासकों को सतोगुण में माना गया है अन्यों को जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको शतोगुण में माना गया है तो इन तीन गुणों इन तीन पुराणों के अंदर जो तीन छः छः -छे, छे हैं इसमें छः में जो तमोगुण तो प्रधान है उसमें शिव और दुर्गा जी को श्रेष्ठ मनाया गया है दूसरे जो रजोगुण में है उनमें बाकी देवी देवताओं को प्रधान बताया गया है और जो शतोगुण पुराण है विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है परंतु इनमें एक पुराण है जो इन तीनों से परे है उसको कहते हैं अमल पुराण जो इन तीनों गुणों से परे है वह है श्रीमद भागवत वह है श्रीमद भागवत और भगवत गीता को भी तीनों गुणों से परे बताया गया है क्योंकि ये किसके द्वारा बोली गई है भगवान के द्वारा और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए पुराणों में तो ध्यान रखना पुराण वेद हमें किसने दिए वेदव्यास जी ने और वेदव्यास जी ने हमें श्रीमद् भागवत में दी है अगर कहीं भी कोई विरोधाभास हो श्रीमद् भागवत में जाइए गीता में जाइए आपके सारे विरोधाभास खत्म हो जाएंगे और उसको समझा दूं मैं आपको जिन्होंने साइंस पढ़ रखी है थोड़ी जब आप दसवीं क्लास में होते हो तो बताया जाता है लाइट ट्रेवल्स इन स्टेट लाइन की लाइट जो है वो सीधी तरह चलती है जब आप ग्रेजुएट में जाते हैं तो बोलते हैं लाइट सीधी नहीं चलती लाइट तरंगों में चलती है जब आप ग्रेजुएट में पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हैं तो बताते हैं कि लाइट तरंगों में भी नहीं चलती लाइट जो है वो तरंग नहीं है लाइट जो है वो एक अणु है पार्टिकल है और जब आप पीएचडी में जाते हैं तो बोला जाता है कि लाइट ना तो अणु है ना तरंग है ना सीधी लाइन में है वो तो वेविकल है तो उसका मतलब तरंग भी है और कण भी है तो ध्यान रखिएगा दसवीं क्लास के लिए लाइट सीधी लाइन में चलती है सही है परंतु यह कहे व्यक्ति कि वो ही सही है गलत ग्रेजुएट के अंदर तरंगों में चलती है और तो सीधा बोला अब तरंगों की बात कर रहे हैं इसी तरीके से वह तरंग सही है ग्रेजुएट के लिए परंतु अगर वो कह सही है गलत पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर बोला जाएगा तरंग में चलती है पार्टिकल का किल वेविकल दोनों मिलाकर तो प्रभु जी इसी तरीके से आपको इस ज्ञान में भी पहले बताया गया ये सही है आप कहोग यह बोला गया है बेटा आगे चल तो वेद भी इसी तरीके से आपको लोअर से हायर प्लेटफॉर्म तक लेके जाते हैं ये ध्यान रखिएगा ज्ञान ज्ञान है, ज्यान हर प्रश्न पूछना भी नहीं होता है ना यही कहेगा ना प्रभु जी हायर मैथमेटिक्स में इट इज माइनस वन हायर मैथमेटिक्स में क्या है माइनस वन तो इसी तरीके से प्रभु जी बच्चे बने मत रहिए इस कलयुग में आपके पास एक स्पेशल हेल्प है कि आप डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंच सकते हैं और भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है वो अपनी ग्रेजुएशन कर चुका है मनुष्य जीवन का जिसना जिसका जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है समझ लो उसने ग्रेजुएशन अपने पिछले जन्मों में कर ली है अब वो टॉप लेवल का ज्ञान लेने योग्य है आज प्रॉब्लम यही आती है हम लोग हमको जब ज्यादा बताया गया तो हम लोग उसमें फंस गए प्रभु जी आज आप सोनी कंपनी में गए देखने के लिए तो क्या देखते हैं कि बाईस 22000 मैनेजर हैं तो आप मालिक को भूल गए और 22000 मैनेजर फंस गए अरे आपको डिटेल इसलिए बताया गया था कि आप समझें कि भगवान का वैभव समझें और हम क्या फंस गए देवी देवताओं में फंस गए बाकी लोग कहते हैं बाइबल वाले क्रिश्चन कहते हैं अरे तुम्हें तो यह भी नहीं बता तुम्हारा भगवान कौन है यार तुम्हारा धर्मी बेकार है तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारा भगवान कौन है हम तो साफ कहते हैं कि भगवान है अरे तो हमारे शास्त्र भी साफ कहते हैं भगवान तो एक है हम मूर्ख लोग पचासो को माने तो मैं क्या करूं हमारे शास्त्र तो कहीं नहीं कह रहे हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं है कोई सुपरमार्केट नहीं है ये आज मंदिर बनाते पचास देवी देवता लगा देते हैं उस तो पर टांग देते हैं कि हर जगह कोई ना कुछ डाल के जाए सुपरमार्केट बना दिया धर्म का यह सुपर है क्या यह पैसे कमाने की जगह है और आज तो बता नहीं बतानी कहां से शिरडी बाबा आ गए कलियुग का धर्म है प्रभु जी मुंह रखता भगवान धर्म काम करने आते हैं भगवान आपकी ये लिखा है गीता के अंदर यदा यदा ही आता हूं मर्सडीज देने यदा यदा ही आता हूं पति देने पत्नी देने बच्चे देने कहां लिखा बताइए मुझे अब यदा यदा ही धर्म से ग्ला निर्भवती भारत मैं धर्म देने आता हूं क्योंकि धर्म के बगैर आप पाप करोगे और पाप के, कर... के कारण आप जीवन भर तड़पते रहोगे तड़पते थे तड़पते हो और तड़पते रहोगे जब ही भगवान मूल में पहुंचते हैं क्योंकि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे और धर्म क्या है भगवान की सेवा करना अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना यह ध्यान रखिएगा अब ये नहीं उनको उखाड़ के फेंक दें अब उनके पास जब जाएं जब धनबाद प्रणाम करें तो उन्होंने बोलिए मुझे कृष्ण भक्ति दो आज मुझे आदलो आ जाते हैं और वृंदावन में भी तो गोपियों ने कात्यानी की पूजा करी थी मैंने किस लिए करी थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रुक्मणी ने भी तो दुर्गा की पूजा करी थी किस लिए करी थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तुम करो परंतु कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उसने अपने लिए प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया था किसको प्राप्त करने के लिए किया था बताइए आप मुझे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया था सीता ने भी करी थी माता सीता ने भी प्र करी थी किसको प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी को उसको तो गलत इस्तेमाल मत करिए अपनी बुद्धि मत लगाइए बुरी हालत हो जाएगी यह अस्सी साल का जीवन कोई बहुत लंबा नहीं है परिवार तो भगवान इतना अमर उम्र दे दे लंबी क्योंकि मिलती नहीं तो इसीलिए हमारा धर्म कोई खिचड़ी नहीं है हमें क्लियर है एकदम हमारे को इतनी डिटेल है कि किसी और के पास डिटेल नहीं है इतनी तो यह अपने दिमाग में एकदम साफ रखिएगा अब शास्त्र जो पढ़ते हो उससे फर्क पड़ता है प्रभु जी जब भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा भागवत गीता पढ़िए और भगवत गीता भी मैं आपको फिर बोल रहा हूं जितनी भागवत गीता मार्केट के अंदर अवेलेबल है ज्ञानी ध्यानी योगियों की है परंतु भक्त के द्वारा सिर्फ प्रभुपाद जी की है मैंने अड़तालीस ट्रांसलेशन भगवदगीता की पढ़ी थी जब तक मैंने प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी थी और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे यहां मिला आज भगवान की कृपा से मेरे गुरुदेव प्रभुपाजी जी कृपा से कोई ऐसा प्रश्न आप नहीं कर सकते जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता मतुदु तो एक चीज बता दूं मैं आपको एक बच्चा तीसरी क्लास का बच्चा अपने पिताजी जो कि हार्ट सर्जरी से बोले पिताजी हार्ट सर्जरी कैसे होती है बताओ वो बता देंगे मेरे तो बच्चे को समझ में आएगा तो कई बार आप लोग ऐसे ही प्रश्न करते हो तीसरी क्लास में होते हो आध्यात्मिक और प्रश्न करते हो पी एच डी का मैं कई बार उत्तर नहीं देता क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आपको बताने जाऊंगा तो आपको आप करेगा क्यों तीसरी क्लास में है क्या पढ़ेगा इसीलिए इसको मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भगवत गीता और भागवत बाकी का तो पता भी नहीं प्रभु जी कितना सही और कितना गलत है आपके पुराणों के लिए बता दूं मैं आपको पुराणों में प्रॉब्लम है प्रभु जी अलग अलग जगह जगह जहां प्रिंट हुए हुए हैं वहां पुराणों की प्रॉब्लम है अब आपके लिए इसके जगह जहां समाप्त करूंगा थोड़ा सा बताकर के रामचरित्र मानस में भी गीता प्रेस गोरखपुर की सब पढ़ते हैं पहला पेज कोई नहीं पढ़ता जिसमें लिखा है उन्होंने कि हमने ये जो चौपाइयां हैं ये अलग अलग जगह से इकट्ठी करी हैं और हम पे, हम कोई गारंटी नहीं देते कि इसमें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं कितनी तुलसीदास के द्वारा हैं और कितनी नहीं हैं कमाल हो गया प्रभु जी सोचिए जरा विचार करिए साफ लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर ने पहले पेज पर के हमने ये चौपाइया अलग अलग जगह से इकट्ठा करी हैं इसमें कितनी सही हैं है तुल, सही का मतलब कितनी तुलसीदास जी द्वारा हैं और कितनी नहीं हैं तभी हमारे प्रभुपा जी ने कहा था मत पढ़ो वाल्मीकि रामायण पढ़ो उसमें कोई टेंशन नहीं है क्यों नहीं पढ़ो क्योंकि कितनी सही है कितना गलत है हमें मालूम नहीं कहीं हम गलत के प्रति इंप्रेस हो गए तो प्रभु जी हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा क्योंकि तुलसीदास जी ने तो कोई गलत चीज लिखी है नहीं परंतु लोगों ने अपनी ठोक दी होगी तो हम तुलसीदास जी बेचारे क्या करेंगे आपके सामने अगर बहुत व्यंजन रखा हो और कोई कह दे यार हो सकता है इसमें जहर है और हो सकता है नहीं हो खाओगे हैं करोड़ रुपए भी देगा आप बोलोगे तुम मेरा तू ही मिला मैं ही मिला था तुझे हैं एक तरफ बोल रहा है डाउट है कि हो सकता है जहर हो तो इसीलिए प्रभु जी सत्य तो सत्य है प्रभु जी उसमें नहीं चलता है ये भौतिक जगत नहीं है उस तक बात पहुंच रही है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण की बात कर रहे हो तो कृष्ण तक तो तो बात पहुंच रही है क्योंकि वह हृदय में विराजमान है यहां जो बात करनी चाहिए उसके लिए हमारे पास समय नहीं है पर तो क्या क्या बातें करते हैं प्रभु जी पैसा खाया उसने तेरे बोलने से क्या होने वाला है जा अगर तू ये बात इसमें यकीन फास्ट एक अनशन कर जाके चीफ मिनिस्टर के वहां नहीं नहीं पागल है क्यों छोड़ दूर खाना पीना फिर बात क्यों कर रहा है जब चेंज कर सकते हो तो चेंज करो मैंने भी यही सोचा था प्रभु जी अगर चेंज करना है तो मुझे चेंज करना अपना भी करना पड़ेगा और मैं उस जगह तक पहुंचूंगा जहां मैं चेंज करने लायक चाहे एक व्यक्ति का भी जीवन चेंज करना चाहूं तो मैं करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसलिए आपसे अनुराध करता हूं माला उसको क्या जपा वॉक क्या वॉक प्रभु जी जपा वॉक सुबह फालतू बात करने से अच्छा एक घंटे के अंदर कम से कम सात माला हो जाती है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बात करने की इच्छा है बैठिए पांच लोग गीता खोलिए पढ़िए एक एक करके बोलिए पढ़िए दस दस मिनट नहीं फालतू बात करेंगे जैसे गवर्नमेंट चेंज आप ही ने कर दी पूरी वोट डालने नहीं जाएंगे प्रभु जीतर जो बात करेंगे नहीं कभी वोट डालने नहीं जाएंगे फिर बात क्यों करी भाई तूने खुद ही वोट डालने नहीं जा रहा तो इसलिए शास्त्र पढ़िए इस तरह का और दूसरा कल मैं लूंगा बंधु एक चीज बोल दू आहार इस पर कल बात करूंगा कि आहार क्या क्या सुनना चाहिए क्या बोलना चाहिए तो यही बता दूं चलो आपको आरती हो रही है पांच दीपक रखते हैं कितने रखते हैं पांच ये पांच का मतलब क्या है भक्ति पांच भावों में करी जाती है शांत भाव दास्य भाव साख्य भाव वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव ये पांच भावों को दिखा रहा है कि भगवान ये पांचों भाव में तेरे पर समर्पित कर रहा हूं और जब आप ले रहे हो तो उसका मतलब यह है कि उन भावों को हमारे अंदर प्रवेश कर जाए इस भाव से इसको कि भक्ति का भाव जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए वो उजाला कहाँ जाए हमारे हृदय में वो उजाला जाए इस भावना से आप आरती को ग्रहण करिएगा धन्यवाद अब अगला आता है प्रभु जी गुण कैसे पैदा होते हैं आप कैसा लोगों के साथ संग करते हो किन लोगों के साथ ये तो बहुत पुरानी कहावत है बुरा संघ करोगे बुरी आदमें पड़ेंगी अच्छा संग करोगे अच्छी आदमी पड़ेंगी हम अच्छे बुरे से आप बोलते हैं और श्रेष्ठ भगवान के भक्तों का संग करो जितना टाइम मिले उतना कोशिश करो और अगर नहीं मिलता है वैसा डायरेक्ट सं का टाइम तो किताबें शास्त्र जो है भगवदगीता भागवत है बच्चा भी पढ़ेगा ना प्रभु जी पूरा जीवन लग जाएगा तो बता रहा हूं आपको आगे दूसरा काल समय सुबह का समय है सतोगुण में दिन का समय है रजोगुण में रात का समय है तमोगुण में सबसे गंधा समय कौन सा तमोगुण तो जब किसी अच्छा ज्योतिष जो ना आपको जब आपका आप बुरा समय होगा तो क्या बोलेगा सोते रहो कुछ मत करो ठीक है ना प्रभु इसी तरीके से भगवान ने कहा तमोगुन का गंदा समय है सोते रहो और आपके ध्यान आपकी जानकारी के लिए जितने रजोगुन और तमोगुन के देवी देवताएं इनकी पूजा रात को होती है विष्णु की पूजा कभी रात को नहीं होती विष्णु की कभी भी पूजा रात को नहीं होती रात तो भूत और पिशाचों का समय होता है प्रभु जी रात को तो क्या करना चाहिए राम समय निकाल दो और सुबह का समय है सतोगुण के अंदर प्रभु जी किसमें सतोगुण के अंदर उसमें भगवान की भक्ति जपो पढ़ो और दिन का समय रजो रज प्रधान काम तीनों समय इसलिए डिवाइडेड है नेक्स्ट कर्म क्या कार्य करते हो इस पर चर्चा करेंगे जब मैं कर्म लूंगा कि क्या कार्य करते हो उससे फर्क पड़ता है प्रभु जी ध्यान रखिएगा मैं बड़ा ऑनेस्टली भाई उस डॉन के लिए काम करता हूं बड़े ईमानदारी से मैं उस ईमान बदमाश के यहां काम करता हूं शॉर्टेज होती है ना जब प्रभु जी अन्न की शॉर्टेज हुई क्योंकि कई लोगों ने उसको क्या किया जमाखोरी करी और दुखी कौन हुआ गरीब और मजे की बात है बोरी उठा के लेके कौन गया गरीब बोरी उठाकर लेके कौन गया गरीब गधे ने अपने सर पर गुलाड़ी मारी क्योंकि वह अमीर तो उठाने जो रहा एक बोरी भी वो सेठ तो एक बोरी नहीं उठा सकता तो प्रभु जी कार्य कर रहे हो किसके यहां क्या कार्य कर रहे हो ईमानदारी से जेब काटता हूं साहब नहीं वो साथ नहीं चलते तो कर्म कर्म पे जब डिटेल में बात करूंगा कल तो आपको समझा दूंगा अगला ध्यान किस पे ध्यान करते हो ज्यादातर सारे गलत कार्य होते हैं जब ध्यान गलत करते हो गलत चीज़ों पर ध्यान करते हो तो गलत कार्यों की उत्पत्ति होती है दिस इज एक्चुअली द वे माइंड इंटेलिजेंस मूव्स इसी तरीके से मन बुद्धि कैसे कार्य करके कार्यरत होती हैं मैं आ, मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी लेक्चर्स देता हूं तो उसमें यही रखता हूं कि किस तरीके से मन को क्या चीज पर सोचना है क्या विचार करने हैं अगला क्या मंत्र जपते हो ध्यान रखिएगा वेदों को तीन गुण में बताया गया है उसका मतलब मंत्र भी तमोगुण में है रजोगुण में है और सतोग में और शुद्ध सतुगुण में है प्रभु जी अब ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता दूध सुनिएगा कली संत उपनिषद एक मुख्य उपनिषद है उनमें से एक उपनिषद का नाम है कली संतर उपनिषद कली का मतलब कलयुग संत का मतलब जो तारता है उस के अंदर लिखा है हरे कृष्ण ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं कि कलयुग के जीवन का उद्धार कौन से मंत्र से होगा कैसे होगा तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये श्लोक है मंत्र अगला मंत्र क्या अगला श्लोक क्या है इतिषोड़ शकम नाम नाम शोड़ शकम शोड़ होता है ये सोला जो नाम दिए गए हैं हरे कृष्ण महामंत्र में सोलह नाम है इतिषोड़ शकम नाम नाम कली कलमशा नाशनम कलयुग में जितनी गंदगी है और कला है उसको सबको नाश करता है नात तो पर इससे पर उपाय और कोई नहीं है सर्वेदे सुदृश्य सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी अब मैं चैलेंज फेंकता हूं कि किसी और मंत्र को कलयुग के लिए कहा गया हो कि श्रेष्ठ है मंत्रों की वेदों में कमी नहीं है परंतु भईये कलयुग के लिए अलग मंत्र है सतयुग के लिए अलग त्रेता के लिए अलग और द्वापर के लिए अलग अब बोलो गायत्री जब तक कि शुद्ध नहीं हो अंदर भार से गायत्री छूने का भी अधिकार नहीं है अरे गायत्री छोड़ो ओम बोलने तक का अधिकार नहीं है सुनने का और बोलने का यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि शुद्ध हो गए हम तो प्रभुजी महाभारत कहती है पुराण कहते हैं कलव शुद्र संभवा कलयुग में तो सब शुद्र पैदा होते हैं सब क्या होते हैं शुद्ध पैदा होते हैं और सॉरी शुद्र चेतना वाले को इन मंत्रों पर अधिकार नहीं है तो इसीलिए भगवान ने कहा यह हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी जप सकता है क्योंकि प्रभु जी गायत्री का तो यह कहा गया पहले स्नान करो और स्नान करने के बाद अब स्नान करने के बाद एक मक्खी मल पर बैठी और आप पे बैठ गई तो आप तो चलते फिरते टॉयलेट हो गए बताओ आप मुझे कहा शुद्र रहे नहीं, नहीं अंदर की शुद्ध सॉरी गायत्री तीन संध्या में और तीनों संध्याओं में नहाने के बाद गायत्री जपी जा, जा सकती है नहीं नहीं कलयु चलता है कहा लिखा है एक्सेप्शन टू द रूल मुझे दिखाओ मैं तो आपको शास्त्र से कोट करके बता रहा हूं कली संतुपनिषद से कि कलियुग के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तिथि ना तह पर त्रुपाय ना पर उपाय से ज्यादा कोई नहीं है सर्व वेदेश दृश्यते सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी आप किसी अवस्था में इसको जप सकते हैं आप नहाते हुए इसको जप सकते हैं आप टॉयलेट में बैठे हैं तब जप सकते हैं इसको परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा कलयुग में कहा गया है कीर्तन ध्यान योग है सतयुग के लिए त्रेता है होम द्वापर है मंदिर और कलयुग है हरिनाम भगवत प्राप्ति के लिए परंतु इसको उच्चारण करिएगा और उच्चारण करते हुए ध्यान से सुनिएगा आपकी जानकारी के लिए मन का गेट है भागता है ना मन भागने के लिए गेट चाहिए होता है और मन का गेट ये मुंह और कान है इस गेट को बंद कर दीजिए और आपको देखेंगे मन कहीं नहीं भागेगा और इसको खोल दीजिए यूं सड़क जाएगा हरे कृष्णा जल्दी आ, ब्रह्म का क्या अर्थ है? हाँ। है? है ब्रह्म का जो जो बढ़ता, रहता, बढ़ता रहता है क्योंकि एक जैसे का मतलब है कि एक दिन खत्म हो जाएगा इसलिए भ्रम का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता और जो हर समय बढ़ता रहता है वो दिव्य है वो सत्य चित और आनंद के स्वरूप में सत का भंडार है क्या इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलता है इस इस जन्म का फल उसने चाटा मारा लगा दिया बराबर हो गया हिसाब उसी टाइम हर टाइम यह मत सोचना अगला जन्म इंसार कर रहा था चाटा खाने के लिए हाथों हाथ भी मिलता है हा कृपया पुनर्जन्म के संबंध में वेबसाइट दोहराए डॉक्टर ई एन स्टीवनसन आई ये आप टाइप कर दीजिएगा इमिडिएटली गूगल के ऊपर आपको उसकी साइट प्राप्त हो जाएगी सब स्कूल समझ में नहीं आता तो स्कूल बदल लेते हैं क्या आध्यात्मिक गुरु को भी बदल सकते हैं अगर बदल सकते हैं तो शास्त्र मत के हिसाब से समझाएं गुरु पहली बात तो अगर वो संप्रदाय से है परंपरा से है तो आपने दीक्षा ले ली है एक्चुअली मंत्र दीक्षा ली है आपने ज्ञान की दीक्षा तो ली नहीं तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जिस गुरु से अपने शंकाओं को दूर कर सकते हैं जो परंपरा से हो उसके शरणागत हो जाओ वो आपके शिक्षा गुरु हो जाते हैं और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं होता तो आप उसकी इज्जत उतनी करते हैं परंतु अगर वो परंपरा से नहीं है वो कृष्ण भक्त नहीं है तो वो गुरु ही नहीं है तो उसको छोड़ने की बात ही नहीं होती कि अगर डॉक्टर ही नहीं है आप बोल रहे हैं यार छोड़ना तो तो पड़ रहा है और छोड़ना क्या पड़ रहा है वो डॉक्टर ही नहीं था बेवकूफ बना रहा था एमबीबीएस बी की डिग्री लगा रखी थी तो गलत है तो इसीलिए गुरु है परंतु कई लोग होते हैं अपने गुरु से बात कर लेते हैं बोलते हैं देखिए हम तो उनकी जो फिलासफ़ी है ऐसे हमारे साथ एक डिबोटी थे वो वल्लभचार्य संप्रदाय के थे परंतु वो घोड़े को से जुड़ गए थे और गौड़े की फिलोसफी फॉलो करते तो अपने गुरु के पास गए उन्होंने कहा कि देखे ऐसा हो रहा है तो मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ उधर तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है दीक्षा का मतलब ज्ञान लेना चाहता हूं तो ऐसे में गुरु की आज्ञा से कर सकते हो परंतु अगर गुरु कृष्ण भक्त नहीं है तो फिर तो वो गौरु है गौरु भागवत कहता है जानवर है जानवर गुरु नहीं है आगे अज्ञानी और मंदबुद्धि जीव भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान ने कहा है गीता में कि कि कितने भी मंदबुद्धि हो कितने भी अज्ञानी हो परंतु तुम्हें एक क्वालिटी है प्रेम करने की प्रेम के लिए ना तो ज्ञान चाहिए ना पैसा चाहिए ना परिवार का श्रेष्ठ होना जरूरी है प्रेम के लिए तो हृदय चाहिए और उस हृदय में से प्रेम निकालने वाला एक भक्त चाहिए बस हो गया काम आसक्ति सब में है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है चिंता लग करिए हम सभी मूर्ख हैं धन्यवाद धन्यवाद श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्राम की जय श्री श्री की जय आप सब भक्तों की जय गौर प्रेम आनंदे हरी बोल शिल प्रभुपाद की जय